धृत राष्ट्र का प्रजा वर्ग से वन जाने की अनुमति लेते हुए एक शमा मांगना और युधिष्ठिर को उनके हाथों सौंपना। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। अभी कुछ और उपदेश दीजिए। भीष्मजी स्वर्ग सिधारे, श्रीकृष्ण द्वारका चले गए और विदुर तथा संजय भी आपके साथ जा र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 तो धर्म परायणा गंधारी देवी ने उनसे पूछा, नाथ महर्षि व्यास ने स्वयं आकर आपको वन जाने की आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई। अब आप किस दिन वन को चलेंगे? धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी अब वन चलने में अधिक विलंब नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रजा को बुलाकर अपने मरे हु कुछ धन दान कर लूं, यों कहकर धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा। युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा के अनुसार सब सामग्री जुटा दी, फिर कुरु जंगल देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहां एकत्रित हुए। तदनंतर महाराज धृतराष्ट्र अन्तःपुर से बाहर निकले। और वहां नगर तथा प्रांत की प्रजा को उपस्थित देखकर बोले सज्जनों आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं आप दोनों सदा एक दूसरे के हित में परायण रहते हैं इस समय मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं मैंने गांधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है इसके लिए महर्षि व्यास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 अब बुढ़ापे ने मुझे और गांधारी को बहुत थका दिया है। इधर उपवास करने के कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं। युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूँ, दुर्योधन के राज्य में भी कभी इतना सुख नसीब नहीं हुआ। एक तो मैं जन्म का अंधा हूँ, दूसरे बुढ़ापे न इस पर भी मेरे बेटे मारे गए हैं। ऐसी दशा में वन जाने के सिवा मेरे कल्याण का और क्या उपाय हो सकता है? इसलिए अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए लोग फूट-फूट कर रोने लगे। उन्हें इस तरह रोते देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे, भाइयों महारा� यथा वध पालन किया था, उनके बाद यह भीष्म के द्वारा सुरक्षित राजा विचित्र वीर्य के अधिकार में आई, उन्होंने जिस प्रकार इस राज्य की रक्षा की, वह आप लोगों से छिपा नहीं है। तदनंतर मेरे भाई पांडू ने इसका विधिवत पालन किया था, अपने प्रजापालन रूपी गुनों के कारण ही मैं आप लोगों के परम प मैंने आप लोगों की भली या बुरी जैसे बन सकी सेवा की है, किन्तु उस समय मुझसे जो अपराध हो गए हों, उन्हें आप लोग शमा कीजिएगा। दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया था, उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, किन्तु उस दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान से तथा मेरे कि� असंख्य राजाओं का महान संहार हो गया है उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ है उसे आप लोग भूल जाएं मुझे वृद्ध दुखी और अपने प्राचीन राजाओं का वंशज समझकर क्षमा करें यह बेचारी तपस्विनी गांधारी भी मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है हम दोनों आपकी शरण में हैं आप लोगों का कल्याण हो। ये कुरुकुल भूषण कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप लोगों के राजा हैं। अच्छे और बुरे सभी समय में आप सब लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें। लोकपालों के समान महान तेजस्वी तथा धर्म और अर्थ के मर्मग्या भीमसेन आदि चार भाई जिनके मंत्री हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर कभी संकट में न फिर भी आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए। मैं इन्हें धरोहर के रूप में आप लोगों के हाथ सौंपता हूँ। आप लोग अत्यंत गुरु भक्त हैं, अतः मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी, वे लोभी और स्विचाचारी थे। उनके अपराधों के लिए मैं और गांधारी दो धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत के रहने वाले सब लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया सांब नामक ब्राह्मण का प्रजा की ओर से धृतराष्ट्र को उत्तर देना वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय कुरुराज की करुणा भरी बातें सुनकर वहां एकत्रित हुए सब लोग रोने लगे। अपनी संतान को विदा करते समय पिता और माता को जितना कलेश होता है, उतना ही कलेश कुरु जंगल निवासी मनुष्यों को हुआ। फिर धीरे-धीरे उनके वियोग जनित कलेश को कम करके उन सब ने आपस में बात करके अपनी-अपनी राय जाहिर की। तदनंतर एक होकर उन्होंने राजा की बात का उत्तर देने का भार एक ब्राह्मण पर रखा वे ब्राह्मण देवता सदाचारी सबके माननीय और अर्थ ज्ञान में निपुण थे उनका नाम था सांब उन्होंने उठकर महाराज को आदर देते और सारी सभा को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया राजन यहां उपस्थित हुए सब लोगों ने अपना विचार सारा भार मुझ पर रखा है, इसलिए मैं ही इनकी बातें आपकी सेवा में निवेदन करूंगा। महाराज, आप जो कुछ कहते हैं, वह सब ठीक है, उसमें असत्य का लेश भी नहीं है। नी संदेह हम में और आप में परस्पर घनेश्वर स्नेह स्थापित हो चुका है। आप लोग पिता और बड़े भाई के समान हमारा पालन करते हैं। राजा दुर्योधन ने भी हमारे साथ कोई अनुचित वर्ताव नहीं किया है, परंतु धर्मात्मा महर्षि व्यासजी आपको जैसी सलाह देते हैं, वैसा ही कीजिए, क्योंकि वे हम सब लोगों के परम गुरु हैं। आपसे बिचौड़ जाने पर हम बहुत दिनों तक दुख और शोक में डूबे रहेंगे। महाराज शांतनु, राजा चित्रांगत आपके पिता विचित्र वीर्य ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का पालन किया है, तथा आपकी देखरेख में रहकर राजा पांडू ने जिस तरह से इस राज्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी हम लोगों का यथावत पालन किया है। बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदान करने वाले धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तो प्रा� और संवर्ण आदि के तथा राजा भरत के वर्ताव का अनुसरण करते हैं, इनमें कोई छोटे से छोटा दोष भी दिखाई नहीं देता। इनके राज्य में आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सदा सुख से रहते आ रहे हैं। महाभारत युद्ध में जो जाति भाइयों का संघार हुआ है और उसके विषय में जो आपने दुर्योधन के अपराध की चर इसके संबंध में भी मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। कौरवों के मारे जाने में ना तुर्योधन का हाथ है ना आपका कर्ण और शकुनी ने भी कुछ नहीं किया है। हमारी समझ में तो यह देव का विधान था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। ऐसा विकट संघार देवी शक्ति के बिना कदापि नहीं हो सकता था। अतः उन र आपके पुत्र दुर्योधन, आप, आपके सेवक महावीर कर्ण तथा शकुनी भी कारण नहीं है। आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसलिए हम आपको सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा मानते हैं, तथा आप और आपके पुत्रों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। परमात्मा करे, महाराज दुर्योधन, ब्राह्मणों के आशीर्� अपने सहायकों सहित वीर लोक को प्राप्त हों। आप भी धर्म में ऊंची स्थिति और पुण्य प्राप्त करें। आप संपूर्ण धर्मों को ठीक-ठीक जानते हैं, इसलिए उत्तम व्रतों के अनुष्ठान में लग जाइए। पांडू नंदन राजा योद्धश्त्र पहले के राजाओं द्वारा स्वीकृत किए हुए ब्राह्मणों के अग्रहार तथा परी ब्रह्म की रक्षा करते कोमल स्वभाव वाले और जीतेंद्रिये हैं। इनके मंत्री उच्च विचार की हैं। इनका हृदय बड़ा ही विशाल है। ये शत्रुओं पर भी दया करने वाले और परम पवित्र हैं। बुद्धिमान होने के साथ ही ये सबको सरल भाव से देखने वाले हैं और हम लोगों का सदा पुत्रवध पालन करते हैं। ये पांचों भाई बड़े पराक्रमी महात्मा तथा पुरवासियों के हित साधन में लगे रहने वाले हैं कुंती, द्रौपदी, उलूपी और सुभद्रा भी कभी प्रजा के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी आपका प्रजा के साथ जो स्नेह था उसे युधिष्ठिर ने और भी बढ़ा दिया है इसलिए महाराज आप युधिष्ठिर के विषय की चिंता तो छोड़ दीजिए आपको समस्त प्रजा सांब के धर्मानुकूल और गुणयोग्य वचन सुनकर समस्त प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बात का अनुमोदन किया। धृतराष्ट्र ने भी बारंबार सांब के वचनों की सराहना की और सब लोगों से सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर दिया। तद्पश्चात हाथ छोड़कर उन ब्राह्मण देवता का सत्कार किया � वे फिर अपने महल में चले गए। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से धन लेकर उससे भीष्म आदि का श्राद्ध करना। वैशम्पायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तो अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से महातेजस्वी विदुर जी युधि� राजन महाराज्य तृत राष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। आगामी कार्तिकी पूर्णिमा को भी वन की यात्रा करेंगे। इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, बाहलीक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुहरिदों का श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें। विदुर जी की यह बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे। परंतु भीमसेन के हृदय में अमित क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के किए हुए अत्याचारों का स्मरण हो आया। अतः उन्होंने विदुर जी की बात स्वीकार नहीं की। अर्जुन उनका मनोभाव ताड़ गए। इसलिए वे कु राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं तथा इस समय बनवास की दीक्षा ले चुके हैं। जाने के पहले वे भीष्म आदि समस्त सूहरिदों का श्राद कर लेना चाहते हैं अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिए। समय का उलट फेर तो देखिए पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे आज वे ही हमारे सामने हाथ फ� जो संपूर्ण भूमंडल के राजा थे वे आज वन में जाना चाहते हैं अतः है आप उन्हें धन देने के सिवा और कोई विचार मन में न लावें उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात न होगी उन्हें धन न देने से हमें महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा अर्जुन की बात सुनकर धर्मराज ने उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर कहा अर्जुन हम लोग स्वयं ही महात्मा भीष्म राजा सोमदत्त भूरी श्रवा राजऋषि बाहलीक महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सगे संबंधियों का श्राद्ध करेंगे हमारी माता कुंती कर्ण को पिंड कर लेगी राजा धृतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गई उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट धूर्त आरंभ कराकर वे विदुर जी से बार-बार पूछते थे कि इस दाव में हम लोगों ने कितना जीता है भीम को ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर भैया, आप मेरे बड़े और गुरुजन हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ विशेष कहने का साहस नहीं कर सकता। इतना ही निवेदन करता हूँ कि राजरिचि धृतराष्ट्र हमारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य हैं, वे सबके उपकारों को ही याद रखते हैं। महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा चाचा जी, आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहें मैं देने को तैयार हूं। इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह धन मैं अपने भंडार में से दूंगा। विदुर जी से ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड� तब भीमसेन कुछ संकुचित होकर अर्जुन की ओर कंखियों से देखने लगे। यह देख राजा युधिष्ठर पुनः विदुर जी से कहने लगे, आप राजा धृतराष्ट्र से यह भी कहिएगा कि भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है, इसलिए ये डाहवश जो कुछ कहते या करते हैं, उनका वे ख्याल न करें। वे अपनी इच्छा के अनुसार उसे खर्च करें और ब्राह्मणों को दान दें। आज वे अपने पुत्रों और सोहरिदों के रेंड से मुक्त हो जाएं। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने आपकी ब महातेजस्वी अर्जुन तो अपना घर संपत्ति और प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार हैं। युधिष्ठिर भी अपना राज्य प्राण धन तथा और जो कुछ उनके पास है सब आपको दे रहे हैं। परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त कलेशों का समर्पण करके बड़ी कठिनाई से आपकी आज्ञा स्वीकार की है, धर्मात्म तथा अर्जुन ने उन्हें भली भांति समझा कर उनके हृदय में भी आपके प्रति सोहार्द उत्पन्न कर दिया है। धर्मराज ने आपसे कहलाया है, भीमसेन के कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आप प्रसन्न हों, आप जितना धन दान करना चाहते हो करें। मेरे राज्य और प्राणों के भी आप ही पुत्रों का श्राद्ध कीजिए और ब्राह्मणों को माफी जमीन दीजिए युधिष्ठिर ने यह भी कहा है कि महाराज धृतराष्ट्र मेरे यहां से नाना प्रकार के रत्न गौएं दास और दासियां मंगवाकर ब्राह्मणों को दान करें उन्होंने मुझसे कहा है विदुर जी आप तीनों अंधों और कंगालों के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएं बनवाइए तथा गांवों के पानी पीने के लिए फौंसले का निर्माण कीजिए साथ ही भली भांति के अन्य पुण्य कर्मों का भी अनुष्ठान कीजिए इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुना दिया विदुर के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की और बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुन के काम से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भीष्म आदि के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ऋषियों को हजारों की संख्या में निमंत्रित किया तथा उनके लिए अन्न पान सवारी ओढ़ने के कंबल ग्राम खेत धन आभूषण भूषित हाथी और घोड़े आदि देने की व्यवस्था कराई तत्पश्चात मरे हुए एक-एक व्यक्ति का नाम ले लेकर सबके उद्देश्य से उपयुक्त वस्तुओं का दान किया द्रोण भीष्म सोमदत्त बाहलीक राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रों का और जैद्रत आदि सगे संबंधियों का नाम उच्चारण करके उन सब के निमित्त पृथक-पृथक दान किया गया धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे कि बताइए इन याचकों को क्या दिया जाए यह सब सामग्री प्रस्तुत है उनके उतना दान दे दिया जाता था। बुद्धिमान युधिष्ठिर के आदेशानुसार सौ की जगह हजार और हजार की जगह दस का दान किया गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने धन की बर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भांति भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पोतरों और पितरों का तथा अपना और गांधारी का भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते-देते, जब वे थक गए, तब उन्होंने उस दान यज्ञों को बंद किया। राजा धृतराष्ट्र का वह म इस प्रकार पूर्ण हुआ धृतराष्ट्र और गांधारी का कुंती आदि के साथ वन गमन और कुंती का युधिष्ठिर आदि को समझाकर लौटना वैशंपायन जी कहते हैं राजन तदनंतर 11 दिन प्रातः गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने वन जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी उन्होंने वेट के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित स्थिति करवाकर वलकल और मृत चर्म धारण किया और अग्नि होत्र को आगे करके वे राज महल से बाहर निकले फिर लाजा और भांति भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्होंने धन देकर भृत्यों का सत्कार किया तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए उस स राजा युधिष्ठिर हाथ चोडे हुए कांपने लगे और बिलक बिलक कर रोने लगे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती, गांधारी का हाथ पकड़े चल रही थी। उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे, गांधारी थी गांधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखे चले जा रहे थे द्रौपदी सुभद्रा चित्रांगदा नन्हा सा बालक लिए उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपनी बहुओं को साथ लिए राजा धृतराष्ट्र के साथ जा रही थी वे सब कुररी की भांति उच्च स्वर से विलाप कर रही थी उनके रोने की आवाज सुनकर चारों ओर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल आईं जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं देखा था वे कौरवराज धृतराष्ट्र के वन में प्रस्थान करते शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर नगर से बाहर निकले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जन समूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वे दोनों नहीं लौटे, किंतु कृपाचार्य और महारथी युध्दसु को युधिष्ठिर के हाथों सौंपकर उन्होंने लौटा दिया। पूर्वासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रनीवास की स्त्रियों को साथ लेकर द्रितराष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया और वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कह आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट चाहिए। मैं महाराज के पीछे पीछे जाऊंगा। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या का निश्चय कर चुके हैं, इसलिए इन्हें वन में जाने दीजिए। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू भर आए। जाते जाते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, तुम सेहदेव की कभी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 आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता हम लोगों पर कृपा करके लौट चलिए पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साहित किया था कहां आपकी वह बुद्धि और कहां आज का यह विचार हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का उपदेश देकर आप स्वयं उससे भला हमको अपनी इस बहू को और इस राज्य को छोड़कर आप उस दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगी? अपने पुत्र के ये वचन सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए तो भी बे रुक ना सकी आगे बढ़ती ही गई। तब भीमसेन ने कहा, माताजी जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया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 राजा युधिष्ठिर की राज लक्ष्मी का उपभोग कीजिए। उनके पुत्र नाना प्रकार से विलाप करते रहे, किंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देख, द्रोपदी का भी मुंह उदास हो गया और वह सुभद्रा के साथ रोती हुई कुंती के पीछे पीछे जाने लगी। कुंती की बुद्धि बड़ी ही ऊंची थी वे इसलिए टस से मस ना हुई। पांडव भी अपने सेवकों और अत्यंत पुर्की स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। यह देख कुंती देवी आंसू पोछकर अपने पुत्रों से बोली, महाबाहो, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कि� जुए में तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था, तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। पांडु की संतान किसी तरह नष्ट होने से बच जाए और तुम सब भाइयों के सुयश का नाश ना होने पावे। इस उद्देश्य से ही मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया था। मैं अ महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ, बड़े-बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था। विदुला के वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था, वह सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया गया था, �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 कुरुक्षेत्र में पहुंचकर घोर तपस्या करना वैशंपायन जी कहते हैं जन्म में कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल न होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी समेत नगर को लौट पड़े तदनंतर धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा गांधारी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 कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का यह दृढ़ निश्चय जानकर पांडवों को निराश लौटते देख फूट-फूट कर रोने लगी। जब वाहनों के साथ समस्त पांडव लौट गए, तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक में मगन हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित न उस दिन सारा हस्तिनापुर नगर उदास सा हो गया था किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था उधर राजा धृतराष्ट्र उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा तट पर निवास करने लगे वहां के तपोवन में वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी वृद्ध अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्य देव को संध्या के समय अस्तो होते देख उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उनके पास ही गांधारी के लिए भी एक प्रिथक आसन लगा दिया। उत्तम रतों का पालन करने वाली कु गांधारी के निकट कुशासन के ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना वह रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी रात बीत जाने पर प्रातः काल उठकर सब लोगों ने पुरवाहन काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सब सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशः आगे बढ़े किसी ने भोजन नहीं सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे तदनंतर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भगीरथी के पवित्र तट पर निवास किया वहां वनवासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए उनसे घिरे हुए राजा ने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 नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुँचे और वहां एक आश्रम पर जाकर राजरिशि शतयुप से मिले। वे राजरिशि पहले कई देश के राजा थे अपने पुत्र को रात सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन म धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयुप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे महामति राजा शतयुप ने व्यास जी आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी अब महामना स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया दोनों स्त्रियां भी इंद्रियों को अपने अधीन करके मन वाणी कर्म तथा नेत्रों के द्वारा कठोर तपस्या करने लगी राजा धृतराष्ट्र के शरीर का मांस सूख गया में अस्थि वशिष्ठ होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए उनके चित का संपूर्ण मोह दूर हो गया था धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शरीर से घोर तपस्या किया करते थे नारद जी का धृतराष्ट्र से तपस्या का महत्व बतलाना और पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाने की तैयारी करना वैशंपायन जी कहते हैं जन्ममेजय तदनंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद पर्वत महातपस्वी देवल शिष्यों सहित महर्षि व्यास जी तथा अन्य सिद्ध महारिशी वहां आए परमधार्मिक राजरिशी शतयुग भी उनके साथ पधारे थे कुंती देवी ने उन सबका विधिवत स्वागत सत्कार किया और वे रिशी भी कुंती की सेवा और तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाई सब कुछ प्रत्यक्ष देखने व देवऋषि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यो कहना आरंभ किया राजन राजऋषि शतयुप के पितामह महाराज सहस्त्रचृत्य कैकई देश के राजा थे वे बड़े श्री संपन्न थे और किसी से भी भय नहीं मानते थे उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया और वहां तीव्र तपस्या का अनुष्ठान करके इंद्रलोक को प्राप्त किया। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे। मैंने इंद्रलोक में आते जाते उन परम प्रसन्न राजरिशी को अनेकों बार देखा है। इसी प्रकार भगदत के पितामह राजा शैलालय भी तपस्या के बल से ही इंद्रलोक को गए हैं। राजा परिशद्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्ग लोक को प्राप्त किया था। मांधाता के पुत्र राजा पुरुकत्स ने भी इसी वन में तपस्या करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। परमधार्मिक राजा शशलोमा ने भी इसी तपोवन में तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था। तुम भी इस तपोवन मे� अत्येह व्यास चीकी कृपा से तुम्हें भी उत्तम गति प्राप्त होगी। तपस्या पूर्ण होने पर तुम अद्भुत तेज से संपन्न होकर कंधारी के साथ उपर्युक्त महात्माओं की ही गति को प्राप्त करोगे। राजा पांडू स्वर्ग में इंद्र के पास रहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी और गांधारी की सेवा करने से तुम्हारी वधू कुंती भी अपने पति के लोक में पहुंच जाएगी। यह युधिष्ठिर की जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। यह सब हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। विदुर जी महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्हीं का चिं स्वर्ग को जाएंगे यह सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की तदनंतर समस्त ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया इसके बाद राजऋषि शतयुप ने नारद से कहा भगवान आपकी बातें सुनकर यहां बैठे हुए सब लोगों की, कुरु राज धृतराष्ट्र की तथा मेरी भी तपस्या विशेष श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। इस संबंध में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मनुष्यों को जो तरह तरह की गति प्राप्त होती है, उसे आप अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु आप किस लोक को जाएंगे, इन्हें कब और किस लोक की प्राप्ति होगी? शतयुग के इस प्रकार प्रश्न करने पर नारद जी ने उस सभा में सबके मन को सुहाने वाली बात कही। राजर्षे मैं एक बार घूमता फिरता इंद्रलोक में गया और वहां इंद्र तथा राजा पांडू से मिला। वहां राजा धृतराष्ट्र की इस कठोर तपस्या के विषय में ही बात चल रही थी। उस समय साक्षात इंद्र के मुख से मैंने यह सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्र की आयु तीन वर्ष बाकी है। उसके समाप्त होने पर ये गंधारी के साथ कुबेर के लोक को जाएंगे और वहाँ राज, राज कुबेर से सम्मानित होकर विमान के द्वारा देव, गंधर्व तथा राक्षसो स्वेच्छा अनुसार विचरते रहेंगे। यह देवताओं का गुप्त विचार है, परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है। आप लोग वेद के धनी हैं और तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। नारद जी के ये वचन सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। � धृतराष्ट्र के वन में चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें माता के बिचोह का भी कष्ट सता रहा था। पुरवासी मनुष्य भी धृतराष्ट्र के लिए निरंतर शोक मग्न रहते थे। ब्राह्मण लोग सदा राजा धृतराष्ट्र के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते थे। हाय, हमारे बूढ़े महाराज निर्जन वन में कैसे रहते तथा कुंती भी किस तरह से दिन बिताती होंगी। पांडवों के शोक की तो कोई सीमा ही नहीं थी उन्हें अपनी बूढ़ी माता के लिए इतनी चिंता हुई कि वे अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके। निरंतर चिंता में डूबे रहने के कारण उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी शोक ने मानो उनके हृदय में घर बना लिया � वे प्रसन्न नहीं होते थे, मानो उनकी सुदूर खो गई हो। एक दिन अपनी माता को याद करके वे परस्पर यों कहने लगे, मेरी माँ कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है, वे उन दोनों बूढ़ों को कैसे निभाती होंगी? शिकारी जंतुओं से भरे हुए जंगल में आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ अकेले कैसे रह जिनके बांधव मारे गए हैं, वे महाबाघा गंधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बूढ़े पति की सेवा किस प्रकार करती होंगी? इस प्रकार बात करते करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा हो गई और उन्होंने धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा से वन में जाने का विचार किया। उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर स आपका मन तपोवन में जाने को उत्सुक हो रहा है यह बड़ी खुशी की बात है मेरी तो बहुत दिनों से वहां चलने की इच्छा थी माता कुंती तपस्या में लगी होंगी उनके सिर के बाल जटा के रूप में परिणत हो गए होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और कास के आंसनों पर शयन करने के कारण क्षतविकषित हो गया होगा उनका मैं अपना अहो भाग्य समझूंगा। सहदेव की बात सुनकर द्रौपदी देवी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती हुई बोली, नाथ मुझे अपनी सास के दर्शन कब होंगे? क्या वे अभी तक जीवित हैं? जीते जी उनके चरणों का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। द्रोपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने समस्त सेनापतियों को बुलाकर धृतराष्ट्र से मिलने वन जाने की तैयारी करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने रणीवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी, तुम सब लोग भांति भांति के वाहनों और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो। छकड़े, बाजार, दुकाने, खजाना, कारीगर और को प्रवाना हो जाएं, नगरवासियों में से भी जो कोई महाराज का दर्शन करना चाहता हो, उसे सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए। पाठशाला के अध्यक्ष और रसोईये भोजन बनाने के सब सामानों को छकड़ों पर लात कर ले चले नगर में घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे यात्रा की जाएगी, इसलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते ही भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने स्त्री और बूढ़ों को आगे करके नगर से प्रस्थान किया। बाहर जाकर पुरवासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे पांच दिनों तक एक ही स्थान पर टिके रहे, फिर सबको साथ लेकर वन में गए। पांडवों का परिवार सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचकर धृत तथा संजय का ऋषियों से उनका परिचय देना वैशंपायन जी कहते हैं राजन तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने लोकपालों के समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरों द्वारा सुरक्षित सेना को कूच करने की आज्ञा दी आज्ञा पाते ही सब लोग चल दिए कुछ लोग सवारियों से जा रहे थे और कुछ लोग पैदल नगर और प्रांत के रहने धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की सवारियों से राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। राजा के कथना अनुसार सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। कुरु राज युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणों से घिरे हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय अनेकों सूत, मागद और बंदी जन उनकी स्तुत भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे। उन गजराजों की पीठ पर अनेकों यंत्र और आयुध सुसज्जित किए गए थे। माधुरी कुमार नकुल और सहदेव घोड़ों पर सवार थे। महातेजस्वी जीतेन्द्रीय अर्जुन सफेद घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर सवार होकर राजा युधिष्ठिर का अनुस द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिविकाओं में बैठकर गरीबों को असंख्य धन बांटती हुई जा रही थी पांडवों की उस सेना में रथ हाथी और घोड़ों की अधिकता थी उसमें कहीं वेणु बज रहा था और कहीं वीणा कुरुवंशी वीर नदियों के रमणीय तटों तथा अनेकों सरोवरों पर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे बढ़ते महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर नगर की रक्षा करते थे उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः चलते-चलते परम पवित्र यमुना नदी को पार करके कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे वहां उन्होंने शतयुप तथा कुरुवंशी धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा समस्त पांडव अपनी अपनी सवारियों से उतर पड़े और बड़े विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए साथ आए हुए समस्त सैनिक राज्य के निवासी मनुष्य तथा कुरु वंश के प्रधान पुरुषों की स्त्रियां भी पैदल ही आश्रम तक गईं पांडव लोग जो ही आश्रम में पहुँचे त्योहारी बहुत से व्रतधारी तपस्वी कोतुहलवश उन्हें देखने के लिए वह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 और उन्होंने सहदेव को दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया तदनंतर राजा युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन और नकुल को देखकर वे बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली माता को आती देख पांडवों ने पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया तत्पश्चात अपने नेत्रों के आंसू पोंछकर उन्होंने गांधारी और माता कुंती के चरणों का विधिवत स्पर्श किया और उन सब के हाथ से जलके भरे हुए कलश स्वयं ले लिए युधिष्ठिर ने सब लोगों का नाम और गोत्र बतलाकर उनका परिचय दिया परिचय पाकर धृतराष्ट्र ने सबका सत्कार किया और आनंद के आंसू बहाने लगे उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो मैं पहले की भाँति ही हस्तिनापुर के राज महल में बैठा हूँ। तदनंतर द्रौपदी आदि बहुओं ने गांधारी और कुंती सहित राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। राजा धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए, उस समय वहाँ अनेकों देशों से आए हुए महान भ पांडवों को देखने के लिए पधारे हुए थे उन्होंने पूछा यहां आए हुए लोगों में महाराज युधिष्ठिर कौन हैं भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी देवी कौन हैं हम लोग इन सबका परिचय जानना चाहते हैं उनके इस प्रकार पूछने पर संजय ने समस्त पांडवों तथा द्रोपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियों का परिचय देते हुए कहा, ये जो सुवर्ण के समान गोरे और ऊंचे कद वाले हैं, जिसकी नासिका नुकीली और नेत्र बड़े-बड़े एवं कुछ लालिमा लिए हुए हैं, ये सिंह के समान बैठे हुए कुरु राज युधिष्ठिर हैं, जो मतवाले गजराज के समान चलने वाले तपाए हुए सोने के समान गौर तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं, जिनकी भुजाएं मांसल और विशाल हैं, इनका नाम भीमसेन है। इनके पास जो ये महान धनुर्धर और श्याम रंग के तरुण दिखाई देते हैं, जिनके कंधे सिंहों के समान ऊंचे और नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, ये वीरवर अर्जुन हैं। कुंती के पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं।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 देवी चंद्रमा की मूर्ति मती प्रभासी विराजमान हो रही है। ये अनुपम प्रभावशाली चक्रधारी भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा है। उधर जो विशुद्ध सोने के रंग वाली सुंदरी देवी बैठी हैं, वे नाग राजकन्या उलुपी हैं, तथा जिनके शरीर का रंग नूतन मधुक पुष्पों की शोभा को मात कर रहा है, वे राजक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 यह मगधरात चरासंध की कन्या एवं माद्री कुमार सहदेव की भार्या है। इनके पास जो नील कमल के समान श्याम रंग वाली महिला है, वह माद्री के जैस्थ पुत्र नकुल की पत्नी है। और जो तपाए हुए कुंदन के समान गोरे रंग वाली तरुणी गोद में बालक लिए बैठी है, यह राजा विराट की कन्या। एवं अभिमन्यों की धर्मपत्नी उत्तरा है। इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफेद चादर ओढ़े विधवा वेश में बैठी हुई हैं, जिनके सीमांत सिंदूर शून्य दिखाई देते हैं, ये सब दुर्योधन आदि सौ भाइयों की पत्नियां और इन बूढ़े महाराज की पुत्र वधुएं हैं। इनके पति और पुत्र रण में मारे जा चु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 पांडवों से मिलकर कुशल समाचार पूछने लगे धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा विदुर जी का युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश धृतराष्ट्र ने पूछा युधिष्ठिर तुम नगर और प्रांत की समस्त प्रजाओं तथा भाइयों सहित कुशल से तो हो तुम्हारे आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले मंत्री नौकर और गुरुजन निरोग तो है ना क्या वे तुम्हारे राज्य में बेखटके रहते हैं क्या तुम प्राचीन राज ऋषियों से सेवित पुरानी रीति नीति का पालन करते हो अन्याय से तो अपना खजाना नहीं भरते क्या तुम्हारे स्वभाव और वर्ताव से ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं पुरवासी सेवक और स्वर्जनों की तो बात ही क्या शत्रुओं को भी तुम अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखते होना क्या तुम श्रद्धा पूर्वक पितरों और देवताओं की पूजा तथा अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण शत्रिये वैश्य शूद्र अथवा कुटुम्बी जन न्याय मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन बालक और वृद्ध पुरुषों को दुख तो नहीं उठाना पड़ता वे जीविका के लिए भीख तो नहीं मांगते तुम्हारे घर में बहु बेटियों का आदर तो होता है ना वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय धृतराष्ट्र के इस प्रकार कुशल समाचार पूछने पर युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा राजन मेरे यहां सब कुशल है आपके और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है ना मेरी माता कुंती को आपकी सेवा शुश्रूषा करने में कुछ क्लेश तो नहीं होता मेरी बड़ी माता गांधारी देवी जो घोर तपस्या में संलग्न हो रही है युद्ध में मारे गए अपने महापराक्रमी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती पिताजी यह संजय तो कुशल पूर्वक ना इस समय विदुर जी कहां हैं वे अब तक दिखाई नहीं देते युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर धृतराष्ट्र ने कहा बेटा विदुर जी कुशल पूर्वक हैं वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हैं निरंतर उपवास करने और वायु पीकर रहने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हैं इस निर्जन वन में कभी-कभी ब्राह्मणों कभी राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकड़ा लिए जटाधारी विदुर जी दूर से आते दिखाई पड़े उनका नंग धड़ंग शरीर अत्यंत दुर्बल और वन की धूल मिट्टी से भरा दिखाई देता था वे आश्रम की ओर देखकर सहसा लौट पड़े यह देख राजा युधिष्ठिर उनके पीछे-पीछे दौड़े और कभी अदृश्य हो जाते इस प्रकार वे घोर जंगल की ओर बढ़ते चले गए और युधिष्ठिर यह कहते हुए यत्न पूर्वक दौड़ते जा रहे थे कि विदुर जी मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर हूँ इस प्रकार अत्यंत निर्जन और एकांत वन में पहुंचकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर एक पेड़ के सहारे खड़े कि उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उन्हें पहचान लिया और मैं युधिष्ठिर हूँ ऐसा कहते हुए वे उनके सामने जाकर खड़े हो गए। तदनंतर महात्मा विदुर जी एकाग्रचित्त होकर राजा युधिष्ठिर की ओर एक देखने लगे, वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि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 इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनुभव किया अब उनके मन में विदुर जी के शरीर का दह संस्कार करने की इच्छा हुई इतने में आकाशवाणी हुई राजन विदुर जी सन्यास धर्म का पालन करते थे अतएव उनके शरीर का दाह न करो यही सनातन धर्म है उन्हें santanik नामक लोगों की प्राप्ति अतः उनके लिए शोप नहीं करना चाहिए यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहां से लौट गए और उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनसे सारी बातें बताई यह सुनकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ इसके बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा बेटा मेरे दिए हुए फल मूल और जल को ग्रहण करो मनुष्य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 युधिष्ठिर आदि का ऋषियों के आश्रम देखना और महर्षि व्यास का धृतराष्ट्र को सांतवना देना वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर रात बीत जाने पर राजा युधिष्ठिर पूर्वाहन कालीन नैतिक नियमों से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की आज्ञा ले मुनियों के आश्रम देखने के लिए चले उनके साथ भीमसेन अंतहपुर की स्त्रियां नौकर चाकर और पुरोहित भी थे उन्होंने सुखपूर्वक भिन्न-भिन्न स्थानों पर घूमकर देखा वेदों पर अग्नियां प्रज्वलित हैं और स्नान करके बैठे हुए ऋषि मुनि आहुति दे रहे हैं तथा कहीं-कहीं वेदों कहीं का स्वाध्याय करने वाले द्विज ब्रंद अपनी मनोहर ध्वनि से आश्रमों की उस समय राजा युधिष्ठिर ने तपस्वियों के लिए लाए हुए सोने और तांबे के कलश मृगचर्म कंबल स्नुक, स्नुवा, कमंडलू बटलोई थाली तथा लोहे के बनाए हुए भांती-भांती के बर्तन बाटे, जिसने जितने और जो-जो बर्तन जो मांगे उनको उतने और वे ही बर्तन दिए गए इस प्रकार धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर आश्रमों में घूम-घूमकर धन बांटने के पश्चात धृतराष्ट्र के आश्रम पर लौट आए वहां आकर उन्होंने देखा धृतराष्ट्र नित्य कर्म करके गांधारी के साथ शांत भाव से बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ी दूर पर शिष्टाचार का पालन करने वाली माता कुंती शिष्या की भांति विनम्र भाव से खड़ी है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 तथा कुंती नंदन युधिष्ठिर और भीमसेन आदि ने उठकर उन सबको प्रणाम किया। व्यासजी ने धृतराष्ट्र को बैठने की आज्ञा दी और स्वयं एक सुंदर कुशासन पर बैठे। फिर व्यासजी की आज्ञा से अन्य सभी महारिशी भी चारों ओर कुश की चटाइयों पर बैठ गए। तदनंतर व्यासजी ने धृतराष्ट्र से पूछा, राजन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 और जन्म मरण के तत्व को जानने वाली है, इसे तो कभी शोक नहीं होता, यह अभिमान रहित होकर तुम्हारी सेवा तो करती है ना, क्या तुमने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को धीरज बंधाया है, इन्हें देखकर तुम्हें प्रसन्नता तो होती है ना, इनकी ओर से तुम्हारा मन साफ है ना, महाराज किसी स सत्य भाषण करना और क्रोध को सर्वथा त्याग देना ये तीन गुण सब प्राणियों के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। साक्षात धर्म ही मांडव्य ऋषि के शाप से विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे परम बुद्धिमान, महान योगी, महात्मा और महामनस्वी थे। देवताओं में ब्रह्मस्पति और असुरों में शुक्राचार्य भी वैस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 या स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा हो, तो कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। गांधारी और कुंती का व्यास जी से मरे हुए पुत्रों के दर्शन कराने का अनुरोध। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, धृतराष्ट्र के आश्रम पर पांडवों के रहते परम तेजस्वी व्यास जी ने जो आश्चर्यजनक घटना दिखाने की प्रतिज्ञा की थ वह किस प्रकार हुई यह बताने की कृपा कीजिए वैशंपायन जी ने कहा राजन पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से भान्ति-भान्ति के भोजन करते हुए बड़े सुख से उनके आश्रम पर रहने लगे उन्होंने एक मास तक उस तपोवन में निवास किया था महर्षि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र से जब यह बातें कह रहे थे उस समय वहां और भी बहुत से ऋषि पधारे, उनमें नारद, पर्वत, देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु और चित्रसेन भी थे। कुरु राज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन महात्माओं का भी विधिवत सत्कार किया, तद्पश्चात् वे सब उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। उस समय वहां उन लोगों में प्राचीन ऋषियों, � और असुरों से संबंध रखने वाली धर्माविष्यक चर्चा होने लगी। बातचीत के अंत में वेद वेताओं और वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यासजी ने प्रसन्न होकर राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, तुम और गांधारी अपने मरे हुए पुत्रों की शोकाअग्नि से निरंतर जल रहे हो। इसके कारण तुम दोनों के ह� सर्वदा जो दुख बना रहता है, उसे मैं जानता हूँ। कुंती और द्रोपदी के हृदय में भी वही दुख है, तथा कृष्ण की बहन अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो तीव्र दुख सहन कर रही है, वह मुझसे छिपा नहीं है। वास्तव में तुम सब लोगों का समागम सुनकर ही मैं तुम्हारे मानसिक संदेहों का निवा� आज मैं तुम्हें मनोवांछित वर देने को तैयार हूँ तुम मेरी तपस्या का फल देखो धृतराष्ट्र ने कहा भगवन आज मुझे आप जैसे साधु पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ यह आपका मुझ पर महान अनुग्रह है आज मेरा जीवन सफल हो गया मैं आप लोगों के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो गया परंतु मेरे मन में एक संशय है महाभार मेरे पुत्र और पौत्र मारे गए हैं, उनकी क्या गति हुई होगी? उन्हीं को याद करके मेरा चित सदा संतप्त रहता है। इन सब बातों का निरंतर स्मरण करके मैं दिन रात अनुताप की आग में जलता रहता हूँ। दुख शोक के आघात से एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिलती। गांधारी भी पुत्र शोक से आकुल होकर खड़ी हो और अपने श्वशुर से हाथ जोड़कर बोली, मुनिवर इन महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोप करते आज सोलह वर्ष बीत गए, किंतु इन्हें अभी तक शांति नहीं मिली। रात भर इनको नींद नहीं आती। आप अपने तपोबल से संपूर्ण लोकों की नई श्रृष्टि कर सकते हैं। फिर राजा को इनके परलोकवासी पुत्रों से म आपके लिए कौन बड़ी बात है, द्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र वधुओं में सबसे बढ़कर प्रिये है इस बेचारी के भाई बंधु और सभी पुत्र मारे गए हैं, जिससे यह अत्यंत शोक मगन रहा करती है। सदा कल्याण मैं वचन बोलने वाली श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा भी अभिमन्यु के वध से संतप्त होकर दिन रात शोक में ही डूबी रहती है। भूरी श्रवा की धर्म पत्नी को भी अपने स्वामी के मारे जाने का बड़ा दुख है। इन महाराज के जो सौ पुत्र रण आंगन में मारे गए हैं, उनकी ये सौ स्त्रियां बैठी हैं। ये मेरी विधवा बहुएं दुख और शोक के आघात सहन करती हुई मेरे और महाराज के भी शोक को बढ़ा रही ह आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराज का मेरा तथा आपकी वधू कुंती का भी शोक दूर हो जाए। गांधारी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कुंती ने गुप्त रूप से उत्पन्न हुए सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कर्ण का स्मरण किया। भगवान व्यास ने उन्हें दुखी देखकर कहा, बेटी, यदि तुम्हें भी किसी का� तो कहो। यह सुनकर उसने अपने श्वशुर के चरणों में प्रणाम किया और कुछ लज्जित सी होकर कहा, भगवन् आप मेरे श्वशुर हैं, मेरे देवता के भी देवता हैं। मैं आपके सामने सच्ची बात बता रही हूँ, सुनिए। एक समय की बात है, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा मेरे पिता के यहाँ भिक्षा के लिए आए थे। मैंने उन्हें अपनी की हुई सेवाओं के द्वारा संतुष्ट कर लिया। मेरा बर्ताव पवित्र और हृदय शुद्ध था। मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नहीं हुआ। इससे संतुष्ट होकर वे महामुनि मुझे वरदान देने लगे। उन्होंने कहा, मेरा दिया हुआ वरदान तुम्हें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मैं शाप के डर से बोली, आपकी जो वो मुझे स्वीकार है। तब वे पुनः बोले, भद्रे, तुम जिन-जिन देवताओं का आवाहन करोगी, वे सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यों कहकर वे अंतरधान हो गए। यह सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। किसी भी अवस्था में उनकी बात मुझे भूलती नहीं थी। एक दिन मैं अपने महल की छत पर खड़ी थी। उसी समय सूर्य देव का उदय हुआ। महर्षि दुर्वासा के वचनों का स्मरण करके मैं चाह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगी। इतने में भगवान सूर्य मेरे पास आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर मैं कांप उठी। उन्होंने आते ही कहा, देवी, मुझसे कोई वर मांगो। किंतु मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भग आप कृपा करके चले जाइए वे बोले देवी मेरा आवाहन व्यर्थ नहीं हो सकता तुम कोई ना कोई वर अवश्य मांगो अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारे वर दाता ब्राह्मण को भी भस्म कर डालूंगा तब मैंने कहा भगवन मुझे आपके समान पुत्र पैदा हो इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेज के द्वारा मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात बोले, देवी, तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। यों कहकर वे आकाश में चले गए। तब से मैं इस वृतांत को पिता से गुप्त रखने के लिए महल के भीतर ही रहने लगी। और जब गुप्त रूप से पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसे मैंने पानी में बहा दिया वही मेरा कर्ण था। उसके जन्म के बाद मैं पुनः भगवान सूर्य की कृपा से कन्या भाव को प्राप्त हो गई मेरा वह कार्य पाप हो या अपाप मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया इस समय मैं अपने उसी पुत्र कर्ण को देखना चाहती हूं कुंती के इस प्रकार कहने पर व्यास जी ने कहा बेटी तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है ऐसी ही होनहार इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। देवता लोग अनिमा आदि ऐश्वर्यों से संपन्न होते हैं, अतः है दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। वे संकल्प, वचन, त्रिश्टी, स्पर्श और हर्षोत्पादन मात्र से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। देव धर्म के द्वारा मनुष्य धर्म दुष्ट नहीं होता। ऐसा जानकर त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 तुम सब लोगों को उन महात्मा क्षत्रियों के लिए शोप नहीं करना चाहिए यह देवताओं का कार्य था और इसी रूप में होने वाला था गंधर्वों के राजा धृतराष्ट्र ही इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर तुम्हारे पति हुए हैं महाराज पांडु देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए थे विदुर धर्म के अंश अवतार हैं दुर्योधन को कलयुग और शकुनी को द्वापर समझो दुशासन आदि सभी भाई राक्षस थे महाबली भीमसेन मरोद गणों से उत्पन्न हुए हैं अर्जुन को पुरातन ऋषि नर और भगवान श्री को नारायण जानो नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार हैं युद्ध में जिसे 6 महारथियों वह अभिमन्युओं साक्षात चंद्रमा का अंश था और कर्ण के रूप में स्वयं सूर्य देव अवतीर्ण हुए थे। द्रोपदी के साथ उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न अग्नि का अंश था और शिखंडी राक्षस था। द्रोणाचार्य ब्रह्मस्पति के अंश थे और अश्वथामा भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ था। गंगा नंदन भीष्म मनुष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 महरिषी व्यास के वजन सुनकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री पांडव मुनि गण और गंधर्व समुदाय के साथ गंगा जी के समीप गए और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए। मृत राजाओं को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की बह दिन उन्हें 100 वर्षों के समान जान पड़ा सब लोग सायम काल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर भगवान व्यास के समीप गए धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर पांडवों और ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे कुरुकुल की स्त्रियां गांधारी के साथ बैठ गईं और नगर तथा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 करव पांडव सेनाओं के एकत्रित होने पर सुनी गई थी थोड़ी ही देर में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि हजारों वीर अपने सैनिकों सहित जल से बाहर निकल आए पुत्रों और सेनाओं सहित राजा विराट द्रौपद द्रौपदी के पांचों पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु राक्षस घटोत्कच कर्ण दुर्योधन शकुनि और दुशासन धृतराष्ट्र के पुत्र जरासंध कुमार सहदेव भगदत जल संध बूरी श्रवा शल शल्य, भ्राताओं सहित वृष सेन राज कुमार लक्ष्मण धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पुत्र अपने छोटे भाई सहित त्रिश्ट केतु अचल वृषक राक्षस अलायुद्ध बहलीक सोमदत चेकीतान तथा और भी बहुत से वीर दे दिव्यमान शरीर धारण करके जल से प्रकट हुए जिस वीर का जैसा वेश जिस तरह की ध्वजा और जैसा वाहन था वह उसी से युक्त दिखाई पड़ा सबने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे उस समय वे वैर अहंकार क्रोध और मत्सरिय छोड़ चुके थे सत्यवती नंदन महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर राजा धृतराष्ट्र दिव्य नेत्र प्रदान किए यशश्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुकी थी उन दोनों ने युद्ध में मरे हुए पुत्रों तथा अन्य संबंधियों को देखा राजा धृतराष्ट्र व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रों को देखते हुए आनंदमग्न हो गए तत्पश्चात क्रोध और मत्सरय से रहित एवं पाप शून्य हुए वे सभी नर श्रेष्ठ वीर ब्रह्मरिचियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली के अनुसार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले उस समय सबके मन में उल्लास छा रहा था पांडवों ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु और द्रोपदी के पांचों पुत्रों को बड़े हर्ष में भरकर छाती से लगाया फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता उनके साथ सोहार्द पूर्ण बर्ताव किया इसी प्रकार वे लोग गुरुजनों बांधवों और पुत्रों के साथ मिले वहां किसी के हृदय में शोक भय त्रास उद्वेग और अपयश को स्थान नहीं मिला वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिता भाई और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रियां एक रात साथ साथ रहे और अंत में एक दूसरे की अनुमति ले, परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे, उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनीबर व्यास जी ने उन सब का विसर्जन कर दिया और सबके देखते-देखते गंगा जी में डुबकी लगाकर वे सब अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित सब अपने-अपने लोकों में � उन सबके अत्रिश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने जल में खड़े-खड़े उन विधवा स्त्रियों से कहा देवियों तुम लोगों में से जो-जो अपने पति के लोक में जाना चाहती हो वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावें उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां गंगा जी में अपने अपने पति के साथ चली गईं पतियों की ही भांति उनके शरीर भी दिव्य हो गए उनके वस्त्र आभूषण और मालाएं भी दिव्य ही थी उनका सारा शोक दूर हो गया और वे समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर विमान पर आरूढ़ हो अपने अपने योग्य स्थान को चली गईं उस समय जिसके जिसके मन में जो जो कामना हुई भगवान व्यास ने वह सब पूर्ण की संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का वृत्तांत सुनकर भिन्न-भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा ही आश्चर्य और आनंद हुआ जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रिय जन समागम का यह वृत्तांत भली भांति श्रवण करेगा उसे इहलोक और परलोक में भी प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति होगी अन ईष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा उसे कोई दुख शोक नहीं सतावेगा। जो विद्वान दूसरे समझदार व्यक्तियों को यह प्रसंग सुनावेगा, वह इस लोक में यश और परलोक में सतगति प्राप्त करेगा। स्वाध्याय परायण, तपस्वी, सदाचारी, जीतेंद्रिये, दान के द्वारा पाप रहित, सरल, शुद्ध, शांत, अहिंसक सत्यवादी, आस्तिक, श्रद्धालु और धैर्यधारण करने वाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। जन्मेजय को परीक्षित के दर्शन और युधिष्ठर आदि का हस्तिनापुर को लौटना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, यदि वरदाता भगवान व्यासजी मेरे पिता का भी उसी रूप वेश और अवस्था में दर्शन करा दें तो आपकी बताई हुई सारी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा और मैं आजीवन आज आपका कृतज्ञ बना रहूंगा राजा के इस प्रकार कहने पर परम प्रतापी महर्षि व्यास ने उन पर कृपा की और उनके पिता परीक्षित को उस यज्ञ में बुला दिया राजा ने देखा पिताजी उसी रूप वेश और अवस्था में आकाश से उतर आए उनके साथ महात्मा शमीक और उनके पुत्र श्रंगी ऋषि भी थे राजा परीक्षित के जो मंत्री थे वे भी वहां दिखाई दिए राजा जनमेजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर यज्ञ स्नान के समय पहले अपने पिता को नहलाया फिर स्वयं स्नान किया स्नान के पश्चात उन्होंने यायावर कुल में जरतकारू नंदन आस्तिक से कहा विप्रवर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा यह यज्ञ भान्ति भान्ति के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है क्योंकि आज मेरे शोकों का नाश करने वाले पिताजी भी यहां उपस्थित हो गए आस्तीक ने कहा राजन जिसके यज्ञ में तपस्या के निधि व्यास विद्यमान हो उसकी दोनों लोकों में विजय है। तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना। तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुंच गए। तुम्हारी सत्य परायणता के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बच गए हैं। तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की। महात्मा व्यासजी के प्रभाव का दर्शन किया और इस पापनाशक कथ महान धर्म प्राप्त किया, उदार हृदय वाले संत जनों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गांठ खुल गई, तुम्हारा सारा संदेह दूर हो गया, जिनकी सदाचार के पालन में रुचि रहती है तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है, उन महात्मा को तुम्हें नमस्कार करना चाहिए। सौती कहती हैं विप्रवर आस्तीक की यह � राजा जय ने महर्षि व्यास का बारंबार पूजन और सत्कार किया तत्पश्चात मुनिवर वैशंपायन जी से पूछा ब्राह्मण राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने पुत्रों पोत्रों और संबंधियों से मिलने के बाद फिर क्या किया वैशंपायन जी ने कहा राजन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का दर्शन रूप महान चमत्कार शोक से रहित हो पुनः अपने आश्रम पर चले गए महात्मा पांडव सैनिकों और स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र के पीछे-पीछे गए इसके बाद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा महाबाहो तुमने धर्म के जानने वाले प्राचीन ऋषियों के मुंह से नाना प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनी हैं इसलिए अब मन में शोक न करो परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर इस समय अपने भाइयों, सुहरियों और स्त्रियों के साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब इन्हें विदा कर दो। ये जाकर अपने राज्य का काम संभाले। इन लोगों को वन में रहते एक महीने से अधिक हो गया। व्यासजी के इस प्रकार कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को निकट तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने भाइयों सहित मेरी बात सुनो। तुम्हारी बदौलत मेरा सारा शोक दूर हो गया, अब तुम राजधानी को लौट जाओ। तुम्हारी दोनों माताएं मेरी ही तरह सूखे पत्ते चबाकर रहा करती हैं, अब ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। अपने पुत्रों के दर्शन होने से मेरे जीवन का � अब मैं कठोर तपस्या करूंगा इसके लिए तुम मुझे अनुमति दे दो आज से पितरों के पिंड का सो यश का और इस कुल का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है इसलिए बेटा आज या कल तुम अवश्य चले जाओ राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर बोले चाचा जी आप धर्म के ज्ञाता हैं मेरा परित्याग न कीजिए मैं सर्वथा निरप्राद हूँ, मेरे सभी भाई और सेवक भले ही चले जाएं, किंतु मैं संयम और व्रत का पालन करता हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओं की सेवा करूँगा। यह सुनकर गांधारी ने कहा, बेटा, ऐसी बात न करो, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। तुमने जितना किया है, वहीं बहुत है। तुम्हारे द्वारा हम लो भली भांति हो चुका है। इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं, वही करो। गंधारी के इस प्रकार आदेश देने पर राजा योधिष्ठिर ने अपने आँसू भरे नेत्रों को पहुँचकर रोती हुई कुंती से कहा, माँ, राजा और यशस्विनी गंधारी देवी भी मुझे घर लौट जाने की आज्ञा देती हैं, किन्तु मेरा मन आप में लगा हुआ है। जाने का नाम सुनकर भी मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आपकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहता, क्योंकि तप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तपस्या से पर ब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। अब मेरा चित्त पहले की तरह राजकाज में नहीं लगता। यह सारी पृथ्वी मेरे लिए सुनी हो गई है। अतः केवल धर्म का पालन करने के लिए मैं यहां रहना चाहता हूं यह सुनकर सहदेव की आंखों में आंसू उमड़ आए उसने राजा युधिष्ठिर से कहा भैया मुझ में माता जी को छोड़कर जाने का साहस नहीं है आप शीघ्र ही लौट जाइए मैं इनके साथ रहूंगा मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओं की सेवा में संलग्न रहना चाहता है यह सुनकर कुंती ने सहदेव को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा, ऐसा न कहो, मेरी बात मानकर घर को लौट जाओ। तुम लोगों के रहने से मेरी तपस्या में विघन पड़ेगा। इसलिए, बेटा चले जाओ। अब हम लोगों की आयु थोड़ी ही रह गई है। फिर माता तथा महाराज थृत्रास्त्र की आज्ञा लेकर पांडवों ने उनके चरणों में प्र और इस प्रकार कहा, राजन, आपके आशीर्वाद से हम लोग कुशल पूर्वक राजधानी को लौट जाने के लिए तैयार हैं। धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने उन्हें जाने की आज्ञा दी, फिर महाबली भीमसेन को धैर्य बंधाया। भीम ने भी उनकी बातों को हृदय से स्वीकार किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने अर्� छाती से लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद उन्होंने गांधारी और माता कुंती को प्रणाम किया। उन दोनों ने भी उनको मस्तक सूंघा और उनको आशीर्वाद दिया। द्रौपदी आदि स्त्रियों ने भी अपने श्वशुर और सासुओं को न्यायपूर्वक प्रणाम किया और उन दोनों सासुओं ने उन्हें गले से � जाने की आज्ञा दी तत्पश्चात वे अपने पतियों के साथ चली गई थोड़ी ही देर में सारथियों ने रथ जोतो रथ जोतो की पुकार मचाई इसके बाद अपने घर की स्त्रियों भाइयों और सैनिकों के साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर नगर को लौट आए नारद जी से धृतराष्ट्र आदि की मृत्यु का हाल जानकर और उन तीनों के अंत्येष्टि कर्म वैशंपायन जी कहते हैं जनमेजय पांडवों को तपोवन से लौटकर आए जब दो वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन देवऋषि नारद राजा युधिष्ठिर के पास आए युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की और जब वे आसन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर चुके तो उन्होंने कहा भगवन इधर बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे कुशल तो है ना इस समय आप किन-किन देशों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं बतलाईए मैं आपकी क्या सेवा करूं नारद जी ने कहा राजन तुम्हारा कहना सत्य है इधर बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है इस समय मैं तपोवन से आ रहा हूं रास्ते में भगवती तथा अनेकों तीर्थों का भी दर्शन करता आया हूं युधिष्ठिर बोले भगवान गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि धृतराष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं क्या आपने भी उन्हें देखा है वे कुशल पूर्वक तो हैं ना गांधारी कुंती संजय तथा मेरे ताऊ महाराज थ्रित्राष्ट्र इस समय कैसे रहते हैं? ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, महाराज, मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है, मैं सारा वृत्तांत ठीक-ठीक बतला रहा हूँ। तुम स्थिर चित्त होकर सुनो। जब तुम लोग वन से लौट आए, तो तुम्हारे पिता जी, गंधारी और � गंगाद्वार को चले गए वहां पहुंचकर तुम्हारे पिता ने तीव्र तपस्या आरंभ की वे मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते और मौन रहते थे उस वन में जितने ऋषि थे वे सब लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे उनके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया इस प्रकार उन्होंने छह महीने व्यतीत किए। गांधारी केवल जल पीकर रहने लगी। कुंती देवी एक महीने तक उपवास करके एक दिन भोजन करती थी, और संजय छठे समय, अर्थात दो दिन उपवास करके तीसरे दिन संध्या को आहार ग्रहण करते थे। राजा धृतराष्ट्र कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। अब उनका कोई नियत स्थान नहीं रह गया था। वे वन में चारों ओर विचरते रहते थे। गांधारी और कुंती ये दोनों देवियां साथ साथ रहकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे फिरती थी। संजय भी उन्हीं का अनुसरण करते थे। एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र गंगा के कचहर में घूम रहे थे। उन्होंने गंगा ज और वहां से पुनः वे आश्रम की ओर चल दिए इसी समय बड़े जोर की हवा चली जिससे उस वन में भयंकर दावा दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी सारा जंगल सब ओर से धाय-धाय करके जलने लगा मृगों के झुंड झुलसने लगे और बनेले सुअर भाग-भाग कर जलाशयों में छिपने लगे समस्त वन आग से घिर गया और उन लोगों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा, तो भी राजा धृतराष्ट्र उपवास करने से प्राण शक्तिक्षीण हो जाने के कारण भाग न सके। तुम्हारी दोनों माताएं भी भागने में असमर्थ थी उस समय आपको निकट आती देख, राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी से कहा, संजय, तुम किसी ऐसे स्थान पर भाग जाओ, जह तुम्हें जला न सके। हम लोग तो अब यही अपने को अग्नि में होम कर परम गति प्राप्त करेंगे। उनकी बात सुनकर संजय घबरा उठे और बोले महाराज, इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है। किन्तु इस समय इस दावानल से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? यह बताने की कृपा करें। संजय के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने फिर कहा, संजय, हम लोग स्वेच्छा से ग्रहस्थ आश्रम का परित्याग करके चले आए हैं। अतः हमारे लिए इस तरह की मृत्यों कारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि या वायु के संयोग से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए प्रशंसन इसलिए तुम अब यहां से शीघ्र चले जाओ विलंब न करो यह कहकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने मन को एकाग्र किया और गांधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए उन्हें उस अवस्था में देख संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा महाराज अब अपने को योग कीजिए राजा ने उनके कथन अनुसार समाधि लगा ली मैं इंद्रियों को रोककर काश्त की भांति निष्चेष्ठ हो गए इसके बाद देवी गांधारी तुम्हारी माता कुंती तथा तुम्हारे पित्रब्वय राजा धृतराष्ट्र ये तीनों ही दावा अग्नि में जलकर भस्म हो गए किंतु संजय के प्राण बच गए हैं मैंने उन्हें गंगा के तट पर तपस्वियों से घिरे हुए देखा था। उन्होंने उन तपस्वियों को बुलाकर यह सारा समाचार निवेदन किया और स्वयं वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए। इस प्रकार महामना मृतराष्ट्र और तुम्हारी दोनों माताओं की मृत्यु हुई है। वन में घूमते समय अकस्मात उन तीनों के मृत शरीर मेरी दृष्टि में भी पड़े थे। तत्पश्चात राजा की इस तरह मृत समस्त तपस्वी उस तपोवन में एकत्रित हुए, किंतु किसी ने उनके लिए शोक नहीं किया। युधिष्ठिर, वहां जाने पर मैंने राजा और उन दोनों देवियों के दग्ध होने का समाचार सुना है। इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती ने स्वीच्छा से ही दावा अग्नि में अ मैक्षम पायान जी कहते हैं राजन राजा धृतराष्ट्र के परलोक गमन का यह वृत्तांत सुनकर महात्मा पांडवों को बड़ा शोक हुआ और उनके अंतहपुर में उस समय महान हाहाकार मच गया सब लोग फूट-फूट कर रोने लगे थोड़ी देर में रोने की आवाज जब शांत हुई तो धर्मराज अपने आंसू पोंछकर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे ब्रह्मन, हम लोगों के जीते-जी कठोर तपस्या में लगे हुए महात्मा धृतराष्ट्र की वन में यों अनाथ कीसी मृत्यु हुई, यह कितने दुख की बात है। मुझे गांधारी के लिए उतना शोक नहीं है, क्योंकि वे पाती का पालन करके अपने पति के लोक में गई हैं। मैं तो उन माता कुंती को याद करके शोक समुद्र में डूब जिन्होंने अपने पुत्रों का समृद्धिशाली ऐश्वर्य त्याग कर वन में रहना पसंद किया था उस महान वन में मंत्रों से पवित्र किए हुए अहवनिये आदि अग्नियों के रहते हुए मेरे पिता का दाह लौकिक अग्नि से क्यों हुआ नारद जी ने कहा राजन धृतराष्ट्र का दाह लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है मैंने सुना है कि वायु पीकर रहने वाले वे राजरिशि जब गंगा तीरवर्ती तपोवन में प्रवेश करने लगे, तो उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टी कराने के अनंतर अहवनिये आदि अग्नियों को वहीं त्याग दिया था। उनके याजकगण उन अग्नियों को निर्जन वन में रखकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को चले गए। तपस उस वन में आग लगी थी और जैसा कि मैंने पहले बतलाया है, वे गंगा के तट पर अपने उसी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का अपने द्वारा स्थापित वैदिक अग्नि से ही दाह हुआ है और वे परम गति को प्राप्त हुए हैं। गुरुजनों की सेवा करने से तुम्हारी माता ने भी बहुत बड़ तुम इनके लिए शोप न करो। अब तुम अपने सभी भाइयों के साथ जाकर उन तीनों को जलांजली दो। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकलकर गंगा तट पर गए। नगर और प्रांत की प्रजा भी राजभक्ति से प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किए गंगाजी के समीप गई, फिर सबने जल में स्न और युद्धों को आगे करके उन्होंने महात्मा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती देवी को उनके प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजली दी। युधिष्ठिर ने जहां राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे, उस थान पर भी विधि विधान के जानने वाले विश्वासपात्र मनुष्यों को भेजा और वहीं हर द्� उन्हें दान में देने योग्य नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पण की। शॉट संपादन के लिए दशाह आदि कर्म कर लेने के पश्चात योधिस्तर ने बारवे दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से मिधिवत श्राद किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दीं। धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के प्रिथक प्रिथक नाम लेकर � उस समय जो जिस वस्तु की जितनी मात्रा में इच्छा करता उसको वह वस्तु उतनी ही मात्रा में प्राप्त होती थी। राजा युधिष्ठिर ने अपनी दोनों माताओं के उद्देश्य से शय्या भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन और वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी। इस प्रकार अनेकों बार श्राद्ध का दान देकर युधिष्ठिर � जो लोग हर द्वार में भेजे गए थे, उन्होंने भी राजा की आज्ञा के अनुसार श्राद्ध किया और तीनों की हड्डियों को एकत्रित करके भांति-भांति के फूलों और चंदनों से उनकी पूजा की और फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर में लौटकर उन्होंने यह सब समाचार राजा को कह सुनाया। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधा कर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने अपने जाति भाई, संबंधी, मित्र, बंधु और स्वजनों के निमित्त दान देते हुए 15 वर्ष हस्तिनापुर में व्यतीत किए थे और तीन वर्ष वन में तपस्या करते हुए बिता� संक्षिप्त महाभारत मौसल पर्व युधिष्ठिर का अप देखना तथा द्वारका में उत्पात देख कृष्ण का यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देना नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देविं सरस्वतिं व्यासम् ततो जयमुदीर्येत् अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतही करण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैष्णपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाभारत युद्ध के बाद जब छत्तीसवां वर्ष आरंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे, भारी तूफान लिए, प्रचंड आंधी चलने लगी, उससे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी, पक्षी दाहिनी ओर मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे, बड़ी-बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया और समस्त दिशाएं कुहरे से अचार्यत हो गईं अंगार बरसाती हुई उलकाएं गिरने लगी, सूर्य मंडल धूल से आचन्न हो गया। उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता था। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टि गोचर होते थे। उनके किनारों में लाल, काला और धूसर ये तीन रंग दिखाई देते थे। ये तथा और भी बहुत से भय सूचक उत्पाद � युधिष्ठिर को यह खबर मिली कि मूसल के कारण समस्त वृष्णी वंशियों का संघार हो गया, केवल कृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं। यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मदंड के प्रभाव से वृष्णी वंशियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख और हताश हो मन मार कर बैठे रहे जन्मेजय ने पूछा विप्रवर वृष्णि अंधक और भोज के वीरों को किसने शाप दे दिया था जिससे उनका संहार हो गया वैशंपायन जी ने कहा राजन एक समय की बात है महर्षि विश्वामित्र कण्व और तपोधन नारद जी द्वारका में गए हुए थे उन्हें देखकर देव के मारे हुए सारण आदि वीर साम को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और बोले महरिषियों यह महातेजस्वी भब्रु की स्त्री है बब्रु पुत्र के लिए बड़े लालायित हैं आप लोग अच्छी तरह समझकर यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा ऐसा कहकर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषि�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 बलरामजी तो स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्रीकृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध डालेगा ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्रीकृष्ण से जाकर मिले यह समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृष्णीवंशियों को भी बता द वे सबका अंत जानते थे, इसलिए यादवों से यह कहकर कि ऋषियों की यह बात अवश्य सत्य होगी, नगर में चले गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदु वंशियों के उस अंत काल को पलटना न चाहा। दूसरे दिन सामने मूसल उत्पन्न किया, यादवों ने इसकी सूचना राजा � यह सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मूसल को चूरन कराकर समुद्र में फेंकवा दिया इसके बाद उग्रसेन श्री कृष्ण बलभद्र और बभ्रू की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी वृष्णिवंशी और अंधक वंचियों के यहां शराब और मदिरा न तैयार करे कहीं छिपकर इस तरह का पेट तैयार करेगा, वह जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर समस्त द्वारका वासी मनुष्यों ने राजा के भय से मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वृष्णी और अंधत वंश के लोग अपने ऊपर आए ह नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे, तथापि काल प्रतिदिन उन सबके घरों में चक्कर लगाया करता था। उसका स्वरूप भयंकर और वेश विकट था। उसके शरीर का रंग काला और पीला था। वह मूंड मुंडाए हुए पुरुष के रूप में घूम घूमकर वृष्णियों के घरों को देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखने पर ब उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते, किंतु उसे बींध नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत था। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी, चूहे इतने बढ़ गए थे कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के केश और नख कुतरकर खा जाया करते थे। यदु वंशियों के घरों में सारी काएं निरंतर चे किया करती थी, दिन होया रात एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज़ बंद नहीं होती थी। सारस उल्लूओं की और बकरे गीदड़ों किसी बोली बोलने लगे। काल की प्रेरणा से वृष्णी और अंधकों के घरों में सफेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गौओं कुत्तियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदु को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरु जनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्रीकृष्ण उनके तिरस्कार से बचे थे। जब श्रीकृष्ण के पांच जन्य की ध्वनि होती, उ चारों ओर से गधों के रेंकने की भयंकर आवाज होती थी इस प्रकार काल की विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13 दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा वीरो महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था इन दिनों भी हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ जान पड़ता है बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गांधारी ने आर्तभाव से यदु के लिए जो शाप दिया था उसके पूर्ण होने का यह समय छत्तीसवां वर्ष आ गया। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का शाप सत्य करने के उद्देश्य से यदु वंशियों को तीर्थयात्रा करने की आज्ञा � राजपुरुषों ने सारे नगर में यह घोषणा कर दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में चलने की तैयारी करें यदुवंशियों का संहार वैशंपायन जी कहते हैं जनमेजय द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती थी कि सफेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई है और उनका सौभाग्य चिन्ह सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर ग्रिद्र आकर वृष्णी और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास ग्रहों में पकड़ पकड़कर खा रही हैं। अत्यंत भयानक राक्षस आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे। तदनंतर वृष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 कि यदुवंशी वीर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सबसे विदा लेकर चले गए। जाते समय भगवान कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ छोड़कर प्रणाम किया। भगवान को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसीलिए उन्होंने जाते हुए उद्धवजी को वहां रोकना उचित ना समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्यकी ने मत के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादन करते हुए कहा, हार्दिक्य अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दे किसी दशा में सोए हुए मनुष्यों को तेरी तरह हत्या करेगा? तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी क्षमा नहीं कर स सात्यकी के ऐसा कहने पर प्रद्युमन ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बाया हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे भूरी श्रवा की बांह कट गई थी और वे मरनान्तु उपवास का निश्चय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे उस तूने उनकी हत्या कैसे की? उसकी बात सुनकर सात्यकी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे खड़े होकर बोले, मैं सत्यकी चपट खाकर कहता हूं कि आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों दृष्ट ध्युमन और शिखण्डी के पास पहुंचा दूंगा यों कहकर सात्यकी श्रीकृष्ण के पास से झपट आगे बढ़े और तल उन्होंने कृत वर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे यह देख भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एकमत होकर सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया उन्हें क्रोध में भरकर सात्यकी के प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्यकी को बचाने के लिए वे बोझ वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्यकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल से खोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के का� और अंत में श्रीकृष्ण के देखते-देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी को मारा गया देख भगवान श्रीकृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी एर का उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मोसल बन गई। फिर तो जो-जो सामने पड़ा उन सब वे उसी मूसल से मौत के घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भोज, शिनी और वृष्णी वंश के वीर उस हंगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से धराशाई करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एर का नामक घास लेता, उसी के हाथ में वह बजर के समान दिखाई पड़ती थी। जन्मेजय यह सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था कि तिनका भी मुसल के रूप में परिणत हो जाता था। मतवाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धराशाई होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग रहे थे। फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्रीकृष्ण के देखते-देखते साम चारु और गत की मृत्यु हो गई, फिर तो उनकी क्रोधा अगनी भड़क उठी और शंक चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संघार कर डाला। यह देख महातेजस्वी भब्रू और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवन् अब सबका विनाश हो गया, इनमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं, अब बल चलिए हम तीनों उधर ही चले जिधर बलराम जी गए हैं बलराम और भगवान श्री का पर धाम गमन वैशंपायन कहते हैं राजन तदनंतर दारुक बब्रू और भगवान श्री ये तीनों ही बलराम के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो श्री के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो कुरु को चला गया उसके चले जाने के बाद कृष्ण ने बब्बरू को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले। बब्बरू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा से वे जो भ्रामणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूसल उनके ऊपर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बब्बरों को मरे देख, अत्यंत तेजस्वी कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौप आता हूँ। यह कह कर, श्री और अपने पिता बसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आने की बात देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सुनी हुई यह द्वारकापुरी अब म वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। श्रीकृष्ण उन्हें सांतवना देते हुए बोले, देवियों, नर श्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचावेंगे। यह उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया श्री कृष्ण के देखते-देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं उनका सत्कार किया करकोटक वासुकी तक्षक पृथुश्रवा अरुण कुंजर मिश्री शंक कुमोद पुंडरीक धृतराष्ट्र क्रात शितीकंठ उग्रतेजा अतिशंड, दुर्मुख और अंबरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत अभिनंदन एवं अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा पूजन किया भाई बलराम के परधाम पधारने के पश्चात श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरणने लगे घूमते घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे पूर्व काल में गांधारी ने जो श्राप दिया था उसको याद करके उन्होंने अपने उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता थे तो भी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए परमधाम पधारने के उद्देश्य से मन वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्रीकृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित मृग में आसक्त था, इसलिए श्रीकृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो योग में स्थित चार भुज भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे अपने परम धाम को चले गए अंतरिक्ष में पहुंचने मुख्य मुख्य भगवानों और गंधर्वों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाश करते हुए अपने परम धाम को प्राप्त हो गए उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने रीग्वेत की रिचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र ने भी प्रेमबस उनका स्वागत सत्कार किया। द्वारका में आकर अर्जुन का वसुदेव से संवाद तथा वसुदेव जी का निधन। वैष्णप राजन दारुक ने कुरु देश में पहुंचकर महारथी पांडवों से यह समाचार कह सुनाया कि समस्त यदु वंशी आपस में मूसलों की मार से नष्ट हो गए वृष्णि भोज अंधक और कुकुर वंश के वीरों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ा शोक हुआ श्रीकृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को तो सहसा इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ वे तुरंत अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए चल दिए वहां पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन हो रही है भगवान श्री कृष्ण की सोला हजार रानियां अर्जुन को देखते ही बिलख-बिलख कर रोने लगीं उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया उन पर दृष्टि डालते ही अर्जुन द्वारका नगरी और श्री की पत्नियों की यह दुर्वस्था देख अर्जुन फूट-फूट कर रोने लगे सत्राचित की पुत्री सत्यभामा और रुक्मिणी आदि पटरानियां भी अर्जुन के निकट आ जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें घेरकर जोर-जोर से रोने लगी तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को उठाकर सोने के सिंहासन पर बिठाया और चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गएं। उस समय पांडू नंदन अर्जुन ने भगवान कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करके उनके विषय की अनेकों बातें सुनाई और समझा बुझा कर उन दुखीनी स्त्रियों को सांतवना दी। इसके बाद वे अपने मामा वसुदेवजी से मिलने के लिए उनके महल में गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने द पुत्र शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं मामा की यह दशा देखकर आंसू बहाते हुए अर्जुन ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों भाइयों पोत्रों दोहितरों और मित्रों को याद कर, -कर के वे रोने बिलखने वसुदेव जी बोले अर्जुन जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी उन्हें आज नहीं देख पाता हूं जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान करते थे वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में जिन दो को ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे और सात्य की ही इस समय वृष्णी वंशियों के विनाश का प्रधान कारण हुए हैं। वास्तव में रिशियों का शाप ही इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। जिन जगदीश्वर ने केशी, कंस, चेदीराज, शिशुपाल, निशात राज, एक लव्य, कालिंग, मागद, गांधार, काशी तथा मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक का अतिथि बनाया। उन्हीं मधुसूदन ने बालकों को अनीति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी तुम देवऋषि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री को पाप के संपर्क से रहित सनातन परमेश्वर जानते हैं वे ही परमात्मा अपने कुटुंब के वध को चुपचाप देखते रहे और सदा इसकी ओर से उदासीन बने रहे जान पड़ता है मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए जगदीश्वर ने गांधारी तथा ऋषियों के वचन को अन्यथा नहीं करना चाहा। जब पुत्र पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मरकर धराशाई हो गए, तो उन्हें उस अवस्था में देखकर श्रीकृष्ण ने मेरे पास आकर कहा, पिताजी, आज इस कुल का संघार हो गया। अर्जुन द्वारकापुरी उन्हें इस महानाश का वृत्तांत सुनाइएगा। अर्जुन महान तेजस्वी है, वे यदु का निधन सुनकर शीघ्र ही यहां आएंगे। जो मैं हूँ, वे ही अर्जुन है। जो अर्जुन है वे ही मैं हूँ। अर्जुन जो भी कहे, वही कीजिएगा। जिन स्त्रियों का प्रसव काल समीप हो, उनके बालकों की रक्षा पर अर्जुन व और दैहिक संस्कार भी करेंगे। अर्जुन के यहां से जाते ही चार दीवारी और अट्टालिकाओं सहित इस द्वारका नगरी को समुद्र डुबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थान में रहकर व्रत और नियमों का पालन करता हुआ परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ काल की प्रतीक्षा करूँगा। श्रीकृष्ण ऐसा कहकर बालकों के साथ मुझे स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए हैं तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा श्री और बलराम को तथा इस भयंकर कुटुंब वध को याद करके शोक से गलता जा रहा हूं नंदन सौभाग्य की बात है जो तुम यहां आ गए अब श्री ने जो कुछ कहा है वह सब करो यह राज्य यह स्त्रियां और यह सब तुम्हारे अधीन हैं। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। अपने मामा की ये बातें सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और उनसे बोले, मामा जी, वृष्णी वंश के श्रेष्ठ पुरुष श्रीकृष्ण तथा अपने भाइयों से सुनी हुई यह पृथ्वी अब मुझसे नहीं देखी जाएगी। राजा युधिष्ठिर, आर्� सहदेव तथा देवी द्रोपदी से भी अब इस पृथ्वी पर नहीं रहा जाएगा। हम सबों का चित्त एक ही है। राजा युधिष्ठिर के भी परलोक गमन का समय आ गया है। अब मैं वृष्णि वंश की स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। यह कहकर अर्जुन ने दारुक से कहा, मैं वृष्णि वंशी वी ऐसा कहकर उन्होंने यादव महारथियों के लिए शोक करते हुए शूद्र सभा में प्रवेश किया और वहां वे एक सिंहासन पर विराजमान हुए उस समय राज्य की अंगभूत समस्त प्रकृतियां तथा वेदवेता ब्राह्मण उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए वे सभी दीन मोहग्रस्त और अचेत से हो रहे थे अर्जुन की अवस्था तो और भी दयनीय हो रही थी उन्होंने सभासदों से कहा मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा तुम लोग तरह-तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ इंद्रप्रस्थ में चलने पर श्री के पोत्र वज्र को तुम्हारा राजा बना आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगर से बाहर हो जाना है इसलिए सब लोग शीघ्र ही तैयारी करो अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर सबने शीघ्र ही तैयारी आरंभ कर दी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के महल में ही वह रात व्यतीत की सवेरा होने पर वसुदेव जी ने अपने चित्त को समाहित करके योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की, फिर तो उनके महल में बड़ा भारी कोहराम मचा। रोती चिल्लाती हुई नारियों की आवाज भयंकर जान पड़ती थी। वे छाती पीटती हुई करुण स्वर में विलाप कर रही थी। तदनंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस पर वसुदेवजी के शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों प वे उसे नगर से बाहर ले गए उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आसपास के प्रांत के लोग दुख शोक में भरकर वसुदेव जी के शव के पीछे-पीछे गए वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो-जो स्थान विशेष प्रिये थे वहीं ले जाकर उनका पितृमेत किया गया जब चिता में आग लगा दी गई तो उनकी चार पत्नियां देवकी रोहिणी और मदिरा भी उस पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म होकर पति लोक को प्राप्त हुईं। अर्जुन ने चंदन और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों के द्वारा चारों स्त्रियों सहित जी के शव का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात वज्र आदि वृष्णी और अंधक वंश के कुमारों तथा स्त्रियों ने महात्मा वसुद इसके बाद अर्जुन उस थान पर गए जहां वृष्णियों का संघार हुआ था। उन्हें मर कर धरती पर पड़े देख अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने समस्त यादव वीरों के अंतिष्ठी कर्म किए। उन सबका विधिवत प्रेत कर्म करके अर्जुन सातवें दिन रथ पर सवार हो, तुरंत द्वारका से चल दिए। उनके साथ घोड़े, बै खच्चर और ऊंटों से जुते हुए रथों पर बैठकर शोक से दुर्बल वृष्णी वंशी वीरों की स्त्रियां भी रोती हुई चली। अर्जुन की आज्ञा से अंधकों और वृष्णियों के नौकर, घोड़ सवार, रथी तथा नगर और प्रांत के लोग, बूढ़े और बालकों से युक्त वीर स्त्रियों को चारों ओर से घेरकर चलने ल अंधक और वृष्णी वंश के बालक, ब्राह्मण, शत्रीय, वैश्य और शूद्र, तथा श्रीकृष्ण की सोला हजार स्त्रियाँ उनके पौत्र वज्र को आगे करके चल रही थी। वृष्णी वंशियों का वह महान समुदाय जिसे रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे, समुद्र के समान दिखाई देता था। उन सबके निकल जाने प रत्नों से भरी हुई द्वारका को अपने जल में डुबो दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बार-बार यही निकलता था। देव की लीला अद्भुत है। चलते-चलते वे अत्यंत समृद्धि पंचनद देश में जा पहुँचे और वह प्राण गौ पशु तथा धनध अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला अकेले अर्जुन के संरक्षण में इतने बड़े समुदाय को जाते देख वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ वे सब आभीर जाति के मनुष्य थे उन सब ने एकत्रित होकर आपस में इस प्रकार सलाह की भाइयों यह देखो धनुर्धर अर्जुन हम लोगों को कुछ ना समझकर अकेला ही इस समुदाय को लिए जा रहा है। इसके ये सभी सैनिक उत्साहीन दिखाई देते हैं। अतः है ऐसा निश्चय करके लूट का माल लेने वाले बे लट्ठधारी लुटेरे वृष्णीवंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े और काल के उलटफेर से प्रोत्साहन पाकर अपने महान सिंहनाद से सब लोगों को डराते हुए उन्हें मार डालने को उतारू हो गए। उन्हें पीछे की ओर से आक्रमण करते देख, कुंती, नंदन, अर्जुन अपने पैदल सिपाहियों के साथ सहसा पीछे लौट पड़े और हँसते हुए से बोले, पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो, तो लौट जाओ, नहीं तो तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर भी तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया और यत्न पूर्वक बड़ी कठिनाई से जैसे-तैसे उसको चढ़ा भी दिया किंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करने लगे तो उनकी बिल्कुल याद नहीं आई यह देखकर वे बड़े लज्जित हुए हाथी सवार और रथ योद्धा भी उन डाकुओं लोटा न सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे। सब योद्धाओं के देखते देखते, वे लुटेरे कितनी ही स्त्रियों को घसीट घसीट कर चारों ओर ले जाने लगे। उनकी यह दुर्दशा देख, बहुतेरी स्त्रियां डाकूओं की इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चल और गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन डाकुओं के प्राण लेने लगे परंतु एक ही क्षण में उनके सारे बाण समाप्त हो गए बाणों की कमी से अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और वे शोक संतप्त होकर धनुष की नोक से ही लुटेरों का वध करने लगे जनमेजय उस समय पार्थ के देखते-देखते ही वे मलेच्छ डाकू वृष्णी और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूट चारों ओर भाग गए। अर्जुन ने इसे देव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही, धनुष पर काबू नहीं चलता था और अक्षय बाणों का भी � वे बहुत उदास हो गए और डाकुओं का पीछा न करके लौट आए। फिर अपहरण से बची हुई स्त्रियों और लूट खसोट से बचे हुए रत्नों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इस प्रकार वृष्णी वंशियों के शेष परिवार को लेकर अर्जुन ने उसको जहाँ तहाँ बसा दिया। उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र को मार्तिकावत नगर और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को उसके साथ छोड़ दिया। तत्पश्चात बूढ़ों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया। उन्होंने सात्यकी के प्रिय पुत्र को सरस्वती के तटवर्ती देश का अधिकारी बनाया और वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य � अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली गईं रुक्मणी गांधारी शैब्या, हेमवती तथा जांबवती देवी ये अग्नि में प्रवेश कर गईं श्री की प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गईं जो जो मनुष्य पार्थ के साथ आए थे उन सब का यथा योग्य विभाग अर्जुन ने उन्हें बर्जर को सौंप दिया। इस प्रकार सम्योचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए और वहां बैठे हुए महर्षि का उन्होंने दर्शन किया। अर्जुन और व्यास जी की बातचीत वैष्णपायन जी कहते हैं राजन महान व्रतधारी तथा धर्म के ज्ञाता � मैं अर्जुन हूँ, ऐसा कहते हुए धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख व्यासजी प्रसन्न होकर बोले, बेटा, तुम्हारा स्वागत है, आओ, बैठो। अर्जुन का चित अशांत था, वे बारंबार लंबी सांस लेते हुए अत्यंत खिन्न हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर व्यासजी ने पूछा, पार्थ तुम्हारे ऊपर नख, बाल अथवा अधोवस्त्र की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए घड़े का जल तो नहीं पड़ गया है अथवा तुमने रजस्वलास्त्री से समागम या हत्या तो नहीं की है क्यों श्रीहीन से दिखाई देते हो यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो शीघ्र बताओ अर्जुन ने कहा भगवन् जिनका और नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, वे भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए। ब्राह्मणों के शाप से मूसल युद्ध में वृष्णी वीरों का विनाश हो गया। महाबली भोज, वृष्णी और अंधक वंशी वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे हैं। समय का उलट तो देखिए, जिनकी भुजाएं परिक के समान थी तथा जो गदा,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 विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है, वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। पंचनद तेश के निवासी आभीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। वहाँ मेरे पास धनोष्ठ था, तो भी मैं उसका संधान न कर सका। मेरी भुज वह अब नहीं रहा। मेरा नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो शंक, चक्र और गदा धारण करने वाले, चतुर्भुज, पीतांबर धारी, श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्रों माले हैं, जो परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते और शत्रु सेना को भस्म किए डालते थे, वे अब मुझे नहीं दिखाई देते। उनका दर्शन न मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वीरवर जनार्दन के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। उनका अंतरधान सुनकर मुझे दिग हो गया है। मेरे भी कुटुंब मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया। अब शून्य हृदय होकर इधर उधर भटक रहा हूं। मेरा कल्याण कैसे होगा? व्यासजी ने कहा, कुरु श्रेष्ठ, वृष्णी और अंधक मंश के महारथी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हो, हो गए हैं। तुम उनके लिए शोप ना करो। उनकी ऐसी ही भवितव्यता थी। यद्यपि भगवान श्रीकृष्� उनके इस संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते हैं, फिर यादवों पर पड़े हुए शाप को अन्यथा करना उनके लिए कौन बड़ी बात थी? जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष �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 इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर को चले गए और वहां युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश का सारा समाचार कह सुनाया संक्षिप्त महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देविम सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके सखा नर रत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतह करण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मे जय ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुरु राजयुधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृष्णी वंशियों के महान संघार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 भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया तत्पश्चात युधिष्ठिर ने युयुत्सो को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया इसके बाद वे अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले बेटी यह तुम्हारा पौत्र परीक्षित कौरवों का राजा होगा और यदुवंशियों में से जो लोग बच उनका राजा श्रीकृष्ण पोतर वज्र को बनाया गया है। परीक्षित का राज्य हस्तिनापुर में होगा और वज्र का इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भाइयों सहित धर्म राज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण का अपने बूढ़े मामा वसुदेवजी का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया। और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर विधिवत वत् श्राद्ध किया फिर द्वैपायन व्यास नारद मार्कण्डेय भारद्वाज और यज्ञ वल्केय को यत्न पूर्वक बुलाकर स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया तथा उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न वस्त्र घोड़े और रथ प्रदान किए इसके बाद गुरुवर कृपाचार्य की पूजा परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया तदनंतर समस्त प्रजा को बुलाकर युधिष्ठिर ने उन्हें अपना महाप्रस्थान विषयक विचार बतलाया उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले महाराज आप ऐसा न करें परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर राजी किया और भाइयों सहित चले जाने का विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी देवी ने भी ऐसा ही किया। सबने वल्कल वस्त्र पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधि पूर्वक उत्सर्ग कालीन इष्टी कराकर उन्होंने अग्� और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हो गए पांचों भाइयों को इस यात्रा से बड़ी प्रसन्नता हुई थी युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृष्णि वंशियों का संहार देखकर समस्त पांडव द्रौपदी और एक कुत्ता ये सब साथ-साथ चले उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तो और अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए गईं किन्तु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर को लौटने के लिए नहीं कह सका धीरे-धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सो को साथ लिए लौट आए नाक कन्या ओलूपी गंगा में प्रवेश कर गई चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आईं तदनंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए वे सबके सब, सब योगमुक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे उन्होंने अनेकों देशों नदियों और समुद्रों की यात्रा की इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पांडव क्रमशः लाल सागर के तट पर पहुंचे अर्जुन ने दिव्य रत्न समझकर लोभवश अभी तक अपने गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय तोणियों का परित्याग नहीं किया था वहां पहुंचने पर उन्होंने मार्ग रोककर खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार महाबाहु युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूँ अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो मैंने नरस्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण के प्रभाव से खांडव वन को जलाया था तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यहीं क्योंकि अब उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था। अब पुनः इसे वरुण को ही वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। अर्जुन उनकी बात धनुष और दोनों तरकस पानी में फेंक दिए इसके बाद अगनी देव वहां से अंतरधान हो गए और पांडव वीर दक्षिणा भेमो होकर चल दिए जाते-जाते वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। मार्ग में द्रौपदी तथा सहदेव आदि चार पांडवों का गिरना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन नियमों का पालन करने वाले योग युक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महाग उसको लांग कर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरि सुमेरु का दर्शन किया। समस्त पांडव एकाग्रचित्त होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे। उनके पीछे आती हुई द्रोपदी लड़ पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे पड़ी देख महाब भैया राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था फिर बताइए क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई युधिष्ठिर ने कहा नरश्रेष्ठ इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था आज यह उसी का फल भोग रही है यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना ही अपने चित्त को एकाग्र करके आगे थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे, उन्हें गिरते देख भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, यह माद्रीनंदन सहदेव, जो सदा हम लोगों की सेवा में सनलग्न रहता और अहंकार को कभी अपने पास फटकने नहीं देता था, आज क्यों धराशाई हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा, राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी इसे आज गिरना पड़ा है। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख, बंधु प्रेमी शूर वीर नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देख, भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई भी नहीं था, जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी, तथा जो सदा हम ल वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा? भीमसेन के इस प्रकार पूछने पर युधिष्ठिर ने नकुल के संबंध में यों उत्तर दिया। भीमसेन नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूँ। इसलिए इसको गिरना पड़ा है। उन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और वे भी अनुताप के मारे गिर पड़े। दुर्धर वीर अर्जुन को गिरे और मरनासन हुए देख भीम ने पुनः प्रश्न किया, भईया महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो? ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर यह किस कर्म का फल है जिससे उन्हें भी पृथ्वी प अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशाई होना पड़ा है। इतना ही नहीं, इन्होंने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करन यो कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखिए। मैं आपका प्रिय भीमसेन हूँ और यहां गिरा हुआ हूँ। यदि जानते हो, तो बताइए मेरे गिरने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कह और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हांका करते थे। इसी से तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है, यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा। युधिष्ठिर का इंद्र और धर्म के साथ वार्तालाप तथा सदैहस्वर्ग गमन वैशंपायन जी कहते हैं जन्ममेजय तदनंतर आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए वहां आ पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले कुंती नंदन तुम इस रथ पर सवार हो जाओ तब धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो इंद्र से कहने लगे देवेश्वर मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं वे भी मेरे इसकी व्यवस्था कीजिए अन्यथा मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत सुकुमारी है उसे भी हम लोगों के साथ चलने की अनुमति दीजिए इंद्र ने कहा भरत श्रेष्ठ तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं उनके साथ द्रोपदी भी हैं वहां च अतः उनके लिए शोक न करो वे मनुष्य शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक चल सकते हो युधिष्ठिर बोले भगवन यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है इसने सदा ही मेरा साथ दिया है अतः इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए इंद्र ने कहा राजन तुम्हें अमरता मेरे पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलप हुए हैं। अतः है इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना कठिन है। मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी ना हो, जिसके लिए भक्त पुरुष का त्य धर्मराज कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग स्वर्गलोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं। इस कुत्ते को छोड़ दो। ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता, है, उसका कभी अंत नहीं होता। संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी इस कुत्ते का त्याग नहीं कर सकता, जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए शरण में आया हो, अपनी रक्षा में असमर्थ, दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्रा� मैं नहीं छोड़ सकता। यह मेरा सदा का व्रत है। इंद्र ने कहा, वीरवर मनुष्य जो कुछ दान, स्वाध्याय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए, तो उसके फल को क्रोधवश नाम के राक्षस हर ले जाते हैं। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो। तुमने अपने पुण्य कर्मों के फल देव लोक को प्राप्त किया है, फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? युधिष्ठिर ने कहा, भगवन् संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना किसी का मेल होता है, ना विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया ह शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चार अधर्म एक ओर और, और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो, तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जये, धर्मस्वरूपी भगवान धर्मराज योधिष्ठिर की बात स और अपने मधुर वचनों में बोले, राजेंद्र, तुमने अपने सदाचार, बुद्धि और संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण अपने पिता का नाम उज्जवल किया है, बेटा, एक बार पहले मैंने द्वैत वन में भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए जाकर मारे गए थे, उस स दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने इंद्र के रथ का भी परित्याग कर दिया है। इसलिए तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। यों कहकर धर्म, इंद अश्विनी कुमार देवता और देव ऋषियों ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और स्वर्ग लोक को चल दिए वे सब के सब अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले रजोगुण शून्य पुण्य आत्मा पवित्र बुद्धि एवं कर्म वाले तथा सिद्ध थे इंद्र के रथ में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से और आकाश को देदीप्य मान करते हुए बड़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तपस्वी नारद जी ने देव मंडल में स्थित होकर उच्च स्वर से कहा, जितने राज ऋषि स्वर्ग में आए हैं, वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। किंतु कुरु राज युधि� उन सबकी कीर्ति को आचार्यित करके विराजमान हो रहे हैं, अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोकों को आवर्त करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग लोक में आने का सौभाग्य पांडु नंदन युधिष्ठिर के सेवा और किसी राजा को भी प्राप्त हुआ हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है, युधिष्ठिर पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और ताराओं के रूप में जितने तेज देखे हैं, वे ही ये देवताओं के हजारों लोक हैं। इनकी ओर देखो। नारद की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, मेरे भाइयों को जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो, उसी को मैं भी पाना चाहता हूँ। उ महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो। तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयों को ऐसा स्थान नहीं प्राप्त है, क्या अभी तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती? देवेन्द्र की ऐसी बा� मुझे यहां रहने का उत्साह नहीं होता मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ, जहां मेरे भाई गए हैं और जहां सत्व गुण संपन्ना द्रौपदी देवी विराजमान हैं संक्षिप्त महाभारत स्वर्गारोहण पर्व स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर को नरक का दर्शन नारायणं नमस्कृत्य नरं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 महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, मुने, मेरे प्राप्तामह पांडव जब स्वर्ग में पहुंच गए, तो उन्हें और धृतराष्ट्र के पुत्रों को किस किस स्थान की प्राप्ति हुई? वैशमपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्राप्तामह धर्मराज योद्धश्तेर ने स्वर्ग में जाने के पश्चात देखा कि दुर्योधन स्�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 निरंतर धर्म का आचरण करने वाली हमारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरु जनों के सामने घसीटा गया। ऐसे दुर्योधन के साथ मैं इस स्वर्ग स्वर्गलोक में नहीं रहना चाहता। यह सुनकर जी बोले, महाबाहो, स्वर्ग में आने पर मृत्योलोक का व्यर्थ विरोध नहीं रहता। अतः तुम्हें महाराज ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्वर्गलोक में जितने श्रेष्ठ राजा रहते हैं, वे दुर्योधन का विशेष सम्मान करते हैं। यह सत्य है कि इन्होंने सदा ही तुम लोगों को कष्ट पहुंचाया था, तथापि युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर ये बीर लोक को प्राप्त हुए हैं। अपने पुराने व्यर्थ को भूल जाओ औ नारद जी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने पूछा ब्रह्मन जो महान व्रतधारी महात्मा सत्य प्रतिज्ञ विश्व विख्यात वीर और सत्यवादी थे उन मेरे भाइयों को कौन से लोक प्राप्त हुए हैं उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। सत्य पर दृढ़ रहने वाले कुंती महात्मा कर्ण को धृष्ट ध्युमन को सत्यकी तथा धृष्ट ध्युमन के पुत्रों को भी मुझे देखने की इच्छा है वे इस समय कहां हैं उनका तो यहां दर्शन ही नहीं हो रहा राजा विराट द्रुपद धृष्टकेतु पांचाल राजकुमार शिखंडी द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा दुर्योधस वीर अभिमन्यु से भी मैं मिलना चाहता हूं अब युधिष्ठिर ने देवताओं से और उत्तम आजा ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखाई देते? जिन-जिन महारथी राजाओं और राजकुमारों ने समरागनी में अपने शरीरों की आहुति दी है, जो मेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं, वे सीहु के समान पराक्रमी वीर कहाँ हैं? यदि वे सब महारथी भी इस लोक में आए हो, तब तो मैं उन महात्माओं के साथ यही � यह शुभ और अक्षय लोग प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं भी अपने उन भाई बंधुओं के बिना यहां सुख से नहीं रह सकता। युद्ध के बाद, जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजली दे रहा था, उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था, बेटा, कर्ण को भी जलांजली देना। माता की यह बात सुनकर, जब मुझे मालूम हुआ कि महा� तब मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे वे सूर्यानंदन कर्ण इस समय जहां कहीं भी हो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं अपने प्राणों से भी प्रिय भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा द्रौपदी को भी देखना चाहता हूं भला भाइयों मुझे स्वर्ग से क्या लेना है? जहां मेरे भाई हैं, वही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता। देवताओं ने कहा, राजन, यदि उन्हीं लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है, तो चलो विलंब न करो। यों कहकर देवताओं ने देव को आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिर को इनके सोहरिदों का दर्शन क दोनों साथ साथ उस थान की ओर चले जहाँ भीमसेन आदि थे। आगे आगे देवदूत जा रहा था और पीछे पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जो बहुत ही खराब था। उस पर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष उस रास्ते से आते जाते थे। वहाँ सब ओर घोर अंधकार छा रहा था, चारों ओर से इधर-उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई देते थे जहां-तहां बाल और हड्डियां पड़ी हुई थी लोहे की चोंच वाले कौवे और गीध मंडरा रहे थे सुई के समान चुपते हुए मुखों वाले पर्वताकार प्रेत सब ओर घूम रहे थे उन प्रेतों में से किसी के शरीर से मेद और रुधिर बहते थे किसी के बाहु उरू पेट और हाथ पैर कट राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उसी मार्ग के बीच से होकर निकले उन्होंने देखा वहां खोलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही है जिसको पार जाना बहुत ही कठिन है दूसरी ओर तीखे छुरों के से पत्तों से परिपूर्ण असी पत्र नामक वन है कहीं गरम-गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाए हुए लोहे बड़ी-बड़ी चट्टाने रखी हुई हैं, सब ओर लोहे के कलशों में तेल खौलाया जा रहा है, यत्र-तत्र पैने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं, जिनको हाथों से छूना भी कठिन है। इन सब के अलावा वहां पापियों को जो बड़ी-बड़ी यातनाएं दी जा रही थीं, उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी। वहा� भाई, ऐसे मार्ग पर हम लोगों को अभी कितनी दूर और चलना है, तथा मेरे भ्राता कहाँ हैं? धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लोट पड़ा और बोला, बस यहीं तक आपको आना था। महाराज, देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठर थक जाएं, तो उन्हें वापस लौटा लाना। अतः अब मैं आपको लौटा ले चलत तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विकल हो रहे थे, इसलिए घबराकर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया। वे जो ही उस थान से लौटने लगे, त्योही उनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की यह दयनीय पुकार सुनाई पड़ी। धर्मनंदन, आप हम लोगों पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। आ परम पवित्र और सुगंधित हवा चलने लगी है इससे हमें बड़ा सुख मिला है कुंती नंदन आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन पाकर हम लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है अतः क्षण भर और ठहर जाइए आपके रहने से यहां की यातना हमें कष्ट नहीं पहुंचाती इस प्रकार वहां कष्ट पाने वाले दुखी जीवों के दीन वचन युधिष्ठिर को बड़ी दया आई, उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अहो! इन बेचारों को बड़ा कष्ट है, यों कहकर वे वहीं ठहर गए। फिर पूर्ववत दुखी जीवों का आरतनात सुनाई देने लगा, किंतु वे पहचान न सके कि ये किनके वचन हैं। जब किसी तरह उनका परिचय समझ में नहीं आया, तो युधिष्ठिर ने उन दुखी � आप लोग कौन हैं और यहां किस लिए रहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज आने लगी। मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रोपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार अपने-अपने नाम ब यह सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे देव का यह कैसा विधान है मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि कर्ण द्रौपदी के पुत्र तथा स्वयं द्रौपदी ने भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस भयानक स्थान में रहना पड़ रहा है यह किस कर्म का फल है जो ये नरक में पड़े हुए हैं मेरे भाई संपूर्ण शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। इन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े-बड़े यज्ञों किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी हैं। मैं सोता हूँ या जागता? मुझे चेत है या नहीं? कहीं यह मेरे चित का विकार अथवा ब्रह्म तो नहीं है? इस तरह सोच-विचार करते हुए यु उनके पास लौट जाओ। मैं वहां नहीं चलूँगा। अपने मालिकों से जाकर कहना, युधिष्ठिर वहीं रहेंगे। मेरे रहने से यहां मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर देव दूत देवराज इंद्र के पास चला गया और युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा या करना चाहते थे, वह सब उसने देवराज से निव इंद्र और धर्म का युधिष्ठिर को सांतवना देना तथा युधिष्ठिर का शरीर त्याग कर दिव्य लोक को जाना। जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर को उस थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुँचे। उन तेजस्वी देवताओं के आते ही व पापियों की यातना का वह दृश्य कहीं नहीं दिखाई देता था। फिर शीतल, मंद, सुगंधित वायु चलने लगी। इंद्र सहित मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य तथा अन्य स्वर्गवासी देवता, सिद्धों और महारिशियों के साथ महातेजस्वी युधिष्ठिर के पास एकत्रित हुए। उन्होंने उसे सांतवना देते हुए कहा, महाबा� अब तक जो हुआ, सो हुआ, अब इससे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ, हमारे साथ चलो। तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोकों की प्राप्ति भी हुई है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करता है, जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है, उसे पीछ और जो पहले ही नरक का कष्ट भोग लेता है वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है जिसके पाप कर्म अधिक और पुण्य थोड़े होते हैं वह पहले स्वर्ग का सुख भोगता है इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है तुमने अश्वथामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्यों को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है। तुम्हारे पक्ष के जितने राजा युद्ध में मारे गए हैं, वे सभी स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए हैं। महान धनुर्धर तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिए तुम सदा दुखी � तुम्हारे दूसरे भाई तथा पांडव पक्ष के अन्य राजा भी अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं। अपने किए हुए पुण्य कर्म, तप और दान के फल को भोगो, रात सुए यज्ञ द्वारा जीते हुए समृद्धि शाली लोगों को स्वीकार करो और अपनी तपस्या का महान फल भोगो। युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण � राजा हरीश चंद्र के लोगों की भांति सब राजाओं के लोगों से ऊपर हैं उन्हीं में तुम विचरण करोगे जहां राज ऋषि मानधाता राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं उन्हीं लोगों में निवास करके तुम भी दिव्य सुख का उपभोग करोगे महाराज वह देखो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देव नदी मंदाकिनी सामने ही उनके पवित्र जल में स्नान करके तुम दिव्य लोकों में जा सकोगे वहां गोता लगाते ही तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा और सभी दोष मिट जाएंगे देवराज की बात समाप्त होने पर शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने कहा बेटा तुम्हारे धर्मविषयक अनुराग सत्य भाषण क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। पहली बार यक्ष के रूप में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, दूसरी बार कुत्ते का रूप धारण करके परीक्ष तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे। अतः तुम हर तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम में पाप का नाम भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग का सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं है, तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माय भीम नकुल सहदेव और सत्यवादी शूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रौपदी इनमें से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं है भरत श्रेष्ठ आओ अब मेरे साथ चलकर त्रिलोक गामिनी गंगा जी का दर्शन करो जन्मे जय धर्म के यूं कहने पर तुम्हारे पूर्व पितामह राज युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर जन वंदित परम पावन देव नदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया। उनके हृदय का शोक संताप और वैर भाव जाता रहा। तद्पश्चात वे देवताओं से घिरकर महर्षियों से स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ साथ उस जहाँ उनके चारों भाई पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक निवास करते थे युधिष्ठिर का दिव्य लोक में श्री कृष्ण आदि के दर्शन करना भीष्म आदि का अपने मूल स्वरूप में मिलना महाभारत का उपसंहार तथा महात्मय वैशंपायन जी कहते हैं राजन तदनंतर देवताओं ऋषियों और मरुद गणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भीमसेन आदि विराजमान थे वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री अपना ब्रह्म विग्रह धारण किए विराजमान हैं उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रह के ही समान है अतः पहले की देखी हुई समानताओं पहचाने जा रहे हैं। उनके श्री विग्रह से दिव्य ज्योति छिटक रही है। चक्र आदि भयंकर दिव्यास्त्र देवताओं के से शरीर धारण करके सेवा में उपस्थित हैं। अत्यंत तेजस्वी बीरबर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका � दूसरी ओर दृष्टि डालने पर युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को बारह अदितियों के समान तेजो मय स्वरूप धारण किए विराजमान देखा। दूसरे स्थान में भीमसेन दिखाई पड़े, जो पहले के ही समान शरीर धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उनके चारों ओर मरुदगण दिखाई दे र उत्तम कांति से देवदीप्य हो रहा था। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेज से उद्दीप्त दिखाई पड़ते थे। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर ये जो लोक कम्निये से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही है, साक्षात भगवती ल यही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनी संभूता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था और इन्होंने ही द्रुपद के कुल में जन्म धारण कर तुम लोगों की सेवा की थी इधर ये अग्नि के समान तेजस्वी पांच गंधर्व दिखाई दे रहे जो तुम लोगों के बीर्य से उत्पन्न हुए द्रौपदी के पांच पुत्र थे, इन परम बुद्धिमान गंधर्व राज धृतराष्ट्र का दर्शन करो, यही तुम्हारे पिता के बड़े भाई थे। वह देखो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण, सूर्य के साथ जा रहे हैं। उस और वृष्णि, अंधक और भोज वंश के सात्यकी आदि महारथियों तथा महा� विश्वे देवों तथा मरुद गणों में विराजमान हैं। उधर महान धनुर्धर अभिमन्यों की ओर दृष्टि डालो, वह चंद्रमा के साथ उन्हीं के समान कांति धारण किए बैठा है। इधर देखो, कुंती और माद्री के साथ तुम्हारे पिता राजा पांडव विराजमान हैं। ये विमान पर बैठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। शांतनु न और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ब्रह्मस्पति के पास बैठे हैं। ये तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाले दूसरे दूसरे राजा गंधर्वों, यक्षों और पुण्य जनों के साथ जा रहे हैं। किन्ही किन्ही को गुहिकों का लोक प्राप्त हुआ है। ये सब अपनी पवित्रवाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक प ब्राह्मण, भीष्म, द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शंक, उत्तर, दृष्ट केतु और शकुनी आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करने वाले अन्य राजा स्वर्ग लोक में कितने समय तक एक साथ रहे? उन्हें वहां सनातन स्थान की प्राप्ति हुई अथवा वे और किसी गति को प्राप्त हुए? मैं आपके मुंह से इस वृता� वैशंपायन जी ने कहा राजन यह देवताओं का गूढ़ रहस्य है तुम्हारे पूछने पर इसे बता रहा हूं जिनकी बुद्धि अघात है जो सब कर्मों की गति को जानने वाले हैं उन महान व्रतधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर अंततोगत्वा अपने मूल स्वरूप में ही वसुओं के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए, तभी आठ ही वसु उपलब्ध होते हैं। आचार्य द्रोण ने ब्रह्मस्पति में प्रवेश किया, कृतवर्मा मरुद गणों में मिल गया, प्रद्योमन जैसे आए थे, उसी प्रकार सनत कुमार के शरीर में प्रविष्ट हो गए, धृतराष्ट्र को कुबेर के दुर्लभ लोकों की प्राप्ति हुई, यशस्विनी गांधारी द राजा पांडू अपनी दोनों पत्नियों के साथ इंद्रभवन में चले गए। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, निष्ठ, अक्रूर, साम, भानु, कंपर, विदुरत, भूरीश्रवा, शल, भूरी, कंस, उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर और शंक ये विश्वेदेवों में मिल गए। चंद्रमा के महातेजस्वी पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र होक अभिमन्नियों नाम से विख्यात हुए थे वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतार का कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए कुरु श्रेष्ठ कर्ण ने सूर्य में शकुनी ने द्वापर में और धृष्टद्युमन ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया धृतराष्ट्र के सब पुत्र महाबली यातुधानों में मिल गए विदुर धर्म का सायुज्य प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किया। वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए। जो सनातन देवाधी देव नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के अंश से भगवान श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार का प्रयोजन पूर्ण कर ले� वे भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। श्रीकृष्ण की सोला हजार स्त्रियां अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ीं और अपना भौतिक शरीर त्यागकर अप्सराओं के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित हो गईं। इस प्रकार महाभारत युद्ध में मरे हुए वीर महारथी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देवताओं और य इस प्रकार कौरव और पांडवों का सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया। सौती कहते हैं, द्विजवरों महारात जन्मेजय अपने यज्ञ में वैष्णपायन जी के मुख से इस प्रकार महाभारत इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए। तदनंतर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञों को सर्पों को संकट से छुड़ाकर आस्तीक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिला से हस्तिनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मे के सर्प यज्ञ में व्यासचीकी आज्ञा से मुनीबर व उसका मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन किया यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है सत्यवादी सर्वज्ञ विधि विधान के ज्ञाता धर्मज्ञ साधु इंद्रिय संयमी शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतःकरण वाले सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेकों शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की है जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं वह स्वर्ग पर अधिकार तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की योग्यता हासिल कर लेता है श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा प्रकट होने के कारण यह उपाख्यान कर्शन वेद के नाम से प्रसिद्ध है, जो एकाग्र एकाग्रचित्त होकर इस संपूर्ण ग्रंथ का श्रवण करता है, उसके ब्रह्मा हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है, जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है, उसका � मनुष्य अपनी इंद्रियों अथवा मन से दिन भर में जो पाप करता है वह सायम काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है और रात्रि के समय उससे जो पाप हो जाते हैं उनसे प्रातः काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने पर छुटकारा मिल जाता है इस ग्रंथ में भरत वंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है। जो महाभारत की व्युत्पत्ति को समझ लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या के महासागर एवं 18 पुराणों के निर्माता महर्षि वेदव्यास की सिंह गर्जना सुनो। वे कहते हैं, 18 पुराण संपूर्ण धर्मशास्त्र। और छहों अंगों सहित चारों वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर यह अकेला ही उन सब के बराबर है मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने तीन वर्षों में समस्त महाभारत को पूर्ण किया था जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता रहता है उसे श्री कीर्ति तथा विद्या की प्राप्ति काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही अन्यत्र है जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय को तथा गर्भिणी स्त्री को भी इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो � और युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है इसी प्रकार गर्भवती स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशालीनी कन्या की प्राप्ति होती है भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने पहले 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी उसमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ 15 लाख ,00 की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई 14 लाख ,00 श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्ष लोक में आदर हुआ तथा 1 लाख ,00 श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुई देवताओं को देवऋषि नारद ने पितरों को असि ने यक्ष और राक्षसों को सुखदेव जी ने और मनुष्यों को वैशंपायन पहले पहल महाभारत सहिता सुनाई है शौनक जी जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस व्यास प्रणीत पवित्र इतिहास का श्रवण करते हैं वे इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को पाने के साथ ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। जिन भगवान व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र शुकदेवजी को पढ़ाया था, वे महाभारत के सार भूत का इस प्रकार वर्णन करते हैं हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते? कामना से, भय से, लोप से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। यह महाभारत का सार भूत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 जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनता है उसे अर्थ की प्राप्ति होती है जो एकाग्र चित्त होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है वह मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इस विषय में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है संक्षिप्त महाभारत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 महाभारत सुनने की जो विधि है उसके श्रवण से जो फल होता है वह सब बता रहा हूं सुनो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों का संयम करके पवित्र होकर यथोक्त विधि के अनुसार इस इतिहास को सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे जो बाहर भीतर से पवित्रशीलवान सदाचारी शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला जीतेंद्रिये संस्कार संपन्न सौभाग्यशाली दोष दृष्टि से रहित मन को वश में रखने वाला और सत्यवादी हो उसको दान और मान से अनुग्रहित करके वाचक बनाना चाहिए कथा वाचक को ना तो बहुत रुक रुक कर कथा बांचनी चाहिए और ना बहुत जल्दी ही आराम के साथ धीर गति से वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्च स्वर से कथा बांचनी चाहिए, मीठे स्वर से भावार्थ समझाकर कथा कहे, 63 अक्षरों का उनके आठों स्थानों से ठीक-ठीक उच्चारण करे। कथा सुनाते समय वाचक के लिए स्वस्थ और एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। उसके लिए आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर वह सोक बैठ सके। अंतर्यामी नारायण स्वरूप � उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि बेदवास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अनंतह करण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजन महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाने पर प्रत्येक पर्व में क्षत्रियों की जाति सत्यता उनके देश महात्मय तथा धर्म को जानकर ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं देनी चाहिए उनका वर्णन करता हूँ, सुनो पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर कथा वाचन का कार्य प्रारंभ करावे फिर पर्व समाप्त होने पर अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों की पूजा आदि पर्व की कथा के समय वाचक को नूतन वस्त्र पहनाकर चंदन नदी से उसकी पूजा करें और विधि पूर्वक उसे मीठी खीर भोजन करावे। तत्पश्चात आस्तीक पर्व की कथा होते समय ब्राह्मण को मधु और घी से युक्त खीर, मीठा भात और मूल फल जिमावे। सभा पर्व प्रारंभ होने पर पुंगों, कचौड़ियों और मिठाइयों के साथ खीर भोजन करावे। वन पर्व में फल और मूलों से ब्राह्मण को संतुष्ट करे। करनी पर्व में पहुंचने पर जल से भरे हुए घड़ों का दान करे तथा जिनको खाने से त्रिपति हो सके ऐसे उत्तम उत्तम जंगली मूल फल और सर्व गुण सम्पन्न अन्न प्रदान करे। विराट पर्व में भांति भांति के वस्त्र दान करे तथा उद्योग पर्व म और फूलों की माला से विभोषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे भीष्म पर्व में उत्तम सवारी और सर्वगुण सम्पन्न बढ़िया पकवान दान करें ग्रोण पर्व में ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावे कर्ण पर्व में भी ब्राह्मणों की संपूर्ण कामनाएं पूरी करने के साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिए शल्य पर्�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 अन्न भोजन करावे। शांति पर्व में भी ब्राह्मणों को हविष्य का ही भोजन देना चाहिए। आष्टव मेधिक पर्व में पहुँचने पर सबकी रुचि के अनुकूल भोजन दे तथा आश्रम वासिक पर्व में हविष्य भोजन करावे। मौसल पर्व में सर्वगुण संपन्न अन्न, चंदन माला और अनुलेप तान करे। महाप्रस्थानिक पर्व में भी ऐसा ही करे फिर ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। इस प्रकार सब पर्वों की सहिताओं को समाप्त करके शास्त्रवेता पुरुष को चाहिए कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रों में लपेटकर किसी उत्तम स्थान में रखे और स्वयं स्नानादि से पवित्र हो, श्वेत वस्त्र, फूल की माला तथा आभूषण धारण करके चंदन माला आदि उपचारों से उनकी प्रत्यक्ष प प्रत्येक पुस्तक पर शुद्ध चित से तीन तीन पल सोना चढ़ाना चाहिए। इतना ना हो सके तो सब पर डेढ़ डेढ़ पल सोना चढ़ावे और यह भी संभव ना हो तो पॉन पॉन पल चढ़ाना चाहिए। किंतु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु अपने को प्रिय लगती हो वही वही ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। क अतः उन्हें सर्वथा संतुष्ट करना चाहिए। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा भगवान नर नारायण का कीर्तन करना चाहिए। फिर उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर चंदन और माला आदि से विभूषित करके उन्हें नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दान करें और भांति भांति के छोटे बड़े आवश्यक पदार्थ देकर उन्हे� मनुष्य को अति रात्रि यज्ञ का फल मिलता है तथा प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मण की पूजा करने से श्रौत यज्ञ का फल प्राप्त होता है कथा वाचक को विद्वान होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर पद तथा स्वर का उच्चारण करते हुए महाभारत की कथा सुनानी चाहिए संपूर्ण कथा समाप्त होने पर अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को भोजन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 जिसके घर में महाभारत मौजूद है उसके हाथ में ही विजय है भारत परम पवित्र ग्रंथ है उसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं देवता भी भारत ग्रंथ का सेवन करते हैं यह संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है महाभारत इतिहास पृथ्वी गौ सरस्वती ब्राह्मण और भगवान वासुदेव का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी विपत्ति में नहीं पड़ता जनमेजय वेद रामायण और महाभारत के आदि मध्य एवं अंत में सर्वत्र भगवान नारायण के ही यश का गान किया जाता है महाभारत में नारायण की दिव्य कथाओं तथा सनातन श्रुतियों का समावेश है जो मनुष्य परम पद को प्राप्त करना चाहता है वह सदा उसका श्रवण करे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 जो फल होता है, वह सारा फल भक्त-भक्त पुरुष को अकेले महाभारत के श्रवण से मिल जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी इसके श्रवण से वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह महाभारत श्रवण के पश्चात् वाचक को सोने के पांच सिक्के दक्षिणा के रूप में द तथा अपनी शक्ति के अनुसार कपिला गौ के सींग में सोना मढ़ा कर उसे वस्त्र से आच्छादित करके बछड़े सहित वाचक को दान करें। इससे श्रोता का कल्याण होता है। इसके सिवा कथा वाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े कानों के कुंडल और विशेष तह धन प्रदान करें। राजन वाचक को भूमि दान तो अवश्य ही करना चाहिए क दूसरा कोई दान ना हुआ है ना होगा। जो पुरुष सदा महाभारत को सुनता सुनाता रहता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वह अपनी ग्यारह पीढ़ी के पूर्वजों का अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्र का भी उधार कर देता है। महाभारत सुनने के पश्चात् उसके लिए